आज ये क्लियर हुआ कि हर प्रॉब्लम का आ, मूल कारण यही है कि अपनी उपयोगिता और पूरकता को ना पहचान पाना अगर ये वाली बात समझ में आती है उससे ऑफकोर्स पूरा उसका एक्सपेंस पूरा देख लेने पर वो सारी क्लैरिटी ये टप्पा पार करना यहाँ के वहाँ वो सब और दूसरे के साथ संबंध वाली बात वो सब वहीं क्लियर होने की शुरुआत एक बात पकड़ने से सभी मुद्दे हल ये बहुत क्लियर दिखा विकल्पात्मक विधि से पकड़ना है।, हाँ। है ना थी उसी कोई उसी के बारे में सोच रही थी कि हम जब वापस जाते हैं तो पुराने का इतना अभ्यास है वो कैसे मैं पतली गली भी नहीं बोलूंगी सुरंगे जो बनी हुई हैं उसको उनसे घुस पड़ता है तो उस सुरंग को अब खुली रोड बनाना है और वो इसी तरीके से होगा एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है अगर लिख लेंगे तो उससे सब रास्ता निकल आता है क्या सुंदर सिद्धांत निरर्थकता की समीक्षा से ही निरर्थकता की समीक्षा से ही निरर्थकता से मुक्ति है निरर्थकता सार्थक होता है निरर्थक होता है, है कि ना होता है तो निरर्थकता की समीक्षा से ही समीक्षा ही निरर्थकता से मुक्ति समीक्षा ही ही निरर्थकता से मुक्ति सेंसलेस अब दिख ना कुल मिला ये जो सेंसलेस हो गया समीक्षा है ना इसका कोई बहुत उपयोग नहीं बना कुछ आ, मीनिंग नहीं बना उसको कह रहे निरर्थकता ठीक हो गई अब इसके साथ सार्थकता का मूल्यांकन ही सार्थकता का मूल्यांकन ही सार्थकता की ग्रहण क्रिया देखिए कितना बड़ा संकट और हल कितना छोटा हजारों सार्थकता का मूल्यांकन से सार्थकता का ग्रहण क्रिया हजारों साल से जो भी हमारे अभ्यास मान्यताएं बनी हुई हैं एक सेकंड में यदि हमको दिख जाए कि सभी दिशा काल कोण परिप्रेक्ष्य में ये पर्याप्त नहीं हो पड़ा है उससे हम बाहर आ जाते हैं एक मिनट उसको हम तैयारी बैठे हैं छोड़ने के लिए ब्रह्म को आप छोड़ने को तैयारी बैठे हैं प्रोवाइडेड आपको उसकी एक्चुअली समीक्षा हो जाए समीक्षा के बाद आप उसको ग्रहण करेंगे ऐसा संभव ही नहीं बना कर रखेंगे संभव ही नहीं है यहाँ पे देखिए कितना एक खुला आसमान आदमी के सामने रख दिया बाबा जी देखो इस दर्शन से क्या चीज निकल गया कि कल तक जितना भी गलती किए भाई उसका एक ट्रेस भी आपके पास नहीं है समझदार होने के बाद उसका कोई पीड़ा उसका कोई है ना उसका कोई मतलब पूर्वाभ्यास बन गया था इसलिए अभी तो हमेशा रहेगा ऐसा ऐसा कुछ नहीं आदमी कल्पनाशील है कल्पनाशीलता में सार्थकता की समीक्षा हो जाती है तो निरर्थकताएं अपने आप ही स्पष्ट हो जाती हैं उनके सार्थकता का मूल्यांकन होता है सॉरी और निरर्थकता की समीक्षा हो जाती है तो उसके बाद वो आदमी वो नहीं है यही तो आदमी में ब्यूटी है वो कल्पनाशीलता है उसमें रूपदबल धन को ही विचार बनाया त्याग की महिमा हो गई या व्यक्ति विरक्ति को विचार बना इसको हम लेके चले क्योंकि तो जो था उससे हम अलग नहीं हो सकते थे तो इसको लेके चले ये, इससे कुछ निकला नहीं इसको पहचानना जरूरी है इसको नहीं पहचान पाए तो विकल्प खड़ा ही नहीं हुआ आपके सामने है ना तो मानव में चार आयाम पांच स्थिति और उसी को दूसरे भाग में कहें तो विधि विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता एक और चीज़ है अगर उसमें देखें तो बात बनी पांच तरह की अवस्थाएं मानव की कितने तरह की अवस्था शिशु कौमार्य युवा प्रौढ़ और वृद्ध और इन सभी में है ना स्वस्थ अथवा रोगी अथवा व्यस्त ऐसा हो सकता है तो शिशु कौमारी युवा प्रौढ़ वृद्ध स्वस्थ रोगी और व्यस्त तीन स्थिति में रह सकते हैं तो है। कौमार्य किशोर अवस्था इसको बोलते हैं किशोर लिख देता हूँ शिशु के बाद किशोर लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा वर्ड है अपना ज्ञान ग्रुप है ना युवा से शुरू हो गया अपना विज्ञान और विवेक और विज्ञान युवा हो गया और 20 से ऊपर चले गए बीस से 40 प्रोढ़ हो गया है ना 40 मानो पचास मानो उसके बाद जो है वो एक एक तरह की अवस्था बनी जिसको हम कहते रहे हैं वृद्धावस्था दीदी कैसे डाल मैं मे, मैं कुछ होता ही नहीं आपको डालने वाला ना ना कि शरीर की स्थिति दीदी आप मानो चाहे मत मानो <laughs> अब कोई बोले हम शरीर से ऊपर आ गए अभी ये अहंकार ही है ना शरीर एक वास्तविकता है या कल्पना है हाँ तो शरीर की ये पांच अवस्थाएं होती है पांचों अवस्थाओं में समाधान समृद्धि प्रमाणित होने आगे सुन लो तो चिंता खत्म हो जाएगी अनावश्यक स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं कुछ भी चीज को लेकर क्योंकि अब जो सच्चाई जैसी है यदि उसको वैसा हम स्वीकार कर पाते समझ पाते तो स्वीकार होती है पांच तरह की शरीर की अवस्थाएं होती है उसमें भी तीन हो सकते हैं पाई फाइव रोगी स्वस्थ और व्यस्त ऐसा हो सकता तो इन पांच अवस्थाओं के साथ ये तीन है तो तीन ये चीज़ जुड़ी हुई है तो इसको भी ठीक से समझ पाना हार्मनी हो पाना इसमें भी है ना तो दिखता है कि वो दोनों विचार के आधार पर वो दोनों विचार के आधार पर ये एक और थोड़ा कम कर दीजिए दोनों विचार के आधार पर हेलो हेलो हाँ और थोड़ा सा कम कर ठीक तो दोनों विचार के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इनमें हारमनी नहीं बन पा रहा है भक्ति विरक्ति के विचार लेके जाए शिशु के पास तो नेचुरोपैथी बोलता उपवास करना चाहिए दूध पीना जहर है अब क्या करे छोटा बच्चा है ना हाँ एक साल का दो साल का तीन साल के बीमार होने पे उपवास ही करना चाहिए ऐसा नहीं कोई बात नहीं भक्ति विरक्ति विधि से इनमें हार्मनी तो बनेगा नहीं ठीक है ना तो फिर बोलेंगे नहीं प्रोढ़ अवस्था में जाकर आपको ये करना चाहिए तो हार्मनी नहीं ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं बन रहा है जो कि इनमें पांचों में एक समान रूप से काम कर सके ये तो हो रहा है यहाँ पर काम नहीं करता ऐसे थोड़ी करें काम तो करते ही लेकिन इन पाँचों अवस्थाओं को एक साथ एड्रेस कर पाए उनमें हारमनी बन पाए भक्ति विरक्ति विधि से नहीं सकता है न जैसे हमारे यहाँ हुआ ही है हमारे यहाँ हुआ कि जब भक्ति और विरक्ति की परंपरा जब खूब आगे बढ़ी काफ़ी आगे बढ़ी मैक्सिमम पे गई है उसमें ये निकला कि भाई कुल मिलाकर तो ये संसार माया है और हमको ईश्वर की ओर जाना है तो उसके लिए एक संन्यास की बात चली सन्यास की बात चली तो अब जब उसकी शिक्षा देना हम शुरू करते हैं बच्चे उसको सही मानना शुरू करते हैं बच्चों ने बोला कि भाई सन्यास ही आखिर परमें बोले यस तो 12 बारह 15 पंद्रह साल के बच्चे अपने बाल मुंडाए एक कपड़ा बांधे कमंडल ले निकलने लगे फिर जो एजुकेशन आप दोगे उसको ऊपर लपक लेते हैं लपकने के बाद देखेंगे क्या हुआ जैसे वो लपके तो अब हम सब घबरा गए कि ये तो गलत हो रहा है तो फिर एक मॉडल फिर लाए वापस कि नहीं एक आयु के बाद अरे कोई सही काम है वो एक आयु के बाद क्या होता है कोई सही के एक स्वरूप को पहचान पाए जो सभी आयु पे सभी आयु पे वो पूरा पड़े ठीक है ना बात, तो इस प्रकार से अपने को ये समीक्षा होने की बात है तो बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन निकला दिया आज आपके प्रश्न से आ गया, तो अब भक्ति विरक्ति विधि से भी ये नहीं हो रहा है और रूप पद बल में ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि रूप पद बल धन समान होता ही नहीं है कोई हारमोनी बनेगी नहीं फिर अटक गए अपने इसमें जाकर जबकि ये सच्चाई है है ना तो हमारे लिए मानव में ही मानव जाति की बात करें ना एक मानव और पूरी मानव जाति का मतलब क्या है ये है सब मानव जाति इसको कह रहे हैं मानव जाति तो मानव में हम कोई कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं तो वो मानव जाति को एड्रेस करने के बाद बनी, वो नहीं बन पा रहे हैं। तो भक्ति विरक्ति विधि से भी हम ये पांच अवस्थाएं तीन तरह की ये स्थितियाँ इसमें अपन कोई हारमोनी की बात नहीं कर पा रहे इसलिए समीक्षा होना ठीक है है ना तो बच्चे जिद करते हैं भाई उनको आज ही खाने को आज ही लड्डू चाहिए तो बच्चों के साथ हमारे में किस प्रकार से उदारता बने जिससे कि उनमें भी आगे उदारता आ जाए हमारे में क्या समझ बने जिसमें उनमें समझ बन जाए इस प्रकार से एक विचार के स्वरूप को जिससे कि हम जी सकें व्यवहार के स्वरूप में आने के लिए और जो इन पांचों अवस्थाओं में और तीन तरह की स्थितियों को में एक रूपता इन सब में एक रूपता की बात हो रही है हारमोनी की बात हो रही है तो मेरा विचार पूर्ण है कि नहीं उसका मतलब क्या निकला कोई विचार पूर्ण है कि नहीं मतलब उसका क्या मतलब निकला सही में ये गलती मानिक हमने बोला हम है ना विचार की पूर्णता ही विचार की एक रूपता है विचार की पूर्णता बराबर दूसरे मानव अपने में सब में सब में किसी को भी देखेंगे वही एक आधार है जो कि एक को लेकर आता है तो विचार की पूर्णता होता है एक रूपता है अभी इस एक रूपता को हम देखने जाते हैं तो यहां नहीं बनता है। इसी का ये समीक्षा हो रहा है कि विचार इसमें पूरा नहीं पड़ रहा है ठीक गलत है ऐसा नहीं करें ये समझ में आया कि ये पूरा नहीं पड़ रहा है ये पूर्ण नहीं है पूर्ण होता तो उसका प्रमाण यह है फिर हमको पहले यह समझना पड़ेगा गलती में अनेक सही में एक निष्कर्ष अगर बनता है तो फिर यह निष्कर्ष बनता है कि एक रूपता के आधार पर ही पूर्णता की पहचान हो सकती है तो कोई भी विचार ये दो तरह के विचार हैं ये पूर्ण है कि नहीं वो एक रूपता एक रूपता की स्थली क्या है तो एक रूपता की स्थली है पांच व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र इनमें एक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मानव में एक अनुभव विचार व्यवहार कार्य इसमें एक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मानव जाति में विधि संस्कृति सभ्यता व्यवस्था उसमें नहीं हो रहा है शिशु या शरीरमूलक जो स्थितियाँ उसके आधार पर ये अब ये उसका इंडिकेशन बना तो ये समीक्षित हो जाना कि ये पूरा नहीं है है ना सब दरवाजे बंद हो गए जी सारी सुरंगें पोल हो गई सब बंद कर दिए समीक्षा ठीक से होने के बाद एक और स्थिति बना कि अगर मानव को देखेंगे तो मानव जाति में दो तरह की चीजें दिखाई दे रही है एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में तो नर नारी में हार्मनी की बात बनी हार्मनी का मतलब यह बना कि नर नारी में समानता को लेकर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, है ना भक्ति विरक्ति में देखेंगे तो पूरे इतिहास का अध्ययन करेंगे तो एक महिला ऐसी मिली जो ज्ञान के लिए गई एक इतिहास के हिसाब से हजारों लोग आदमी पुरुष ही ज्ञान के लिए क्या ज्ञान सिर्फ पुरुषों को चाहिए तो ज्ञान का वो स्वरूप जो दोनों के लिए है ना आवश्यक है जरूरी है उस जगह तक पहुंचना उस ज्ञान को ज्ञान ऐसा होना जो कि दोनों के लिए आवश्यक है है ना क्योंकि भक्ति विरक्ति में एकदम कंट्रास्ट है नेचुरली देखेंगे तो परिवार होता ही है और परिवार को चलाने वाला यदि कोई है आज भ्रमित परम्परा में परिवार को बचाने वाला यदि कोई है तो वो है केवल और केवल महिलाएं है ना परिवार अगर जिंदा है तो किसके कारण महिलाओं कारण तो महिलाओं में वो प्रवृत्ति कहाँ से आ रहा कल जैसे बात किया था कि ममता एक प्राकृतिक विधि से उसमें घटित होता है तो वो संबंध की कुछ उसको भावा भाष हो जाता है बेटर देन मेल बिकॉज बच्चा देने के समय में वो ममता का भाव आता ही और उसको फिर सारी महिलाएँ उससे तदाकार होती रहती है महिला महिला से तदाकार होकर उस भाव के साथ खड़ी हो जाती है सबको मां बनने की जरूरत नहीं होती है उसके लिए उसके बिना भी उसमें आप देखेंगे तो एक माँ जैसा कुछ रहता ही है मां बने बिना भी ये कहां जाता भी? से जाता है भाई व्यक्तिवादी विदेश नहीं आता ये है।, है ना मां के साथ महिला के साथ दूसरी महिलाओं के साथ जो तथाकार की रहते हैं तो वो ममता का भाव का एक कोई ना कोई बना है उसी के कारण सारे परिवार अभी कहीं पर भी हो उन्हीं के कारण बने हुए हैं पुरुषों के कारण नहीं है तो परिवार यदि बचे हुए हैं बने हुए हैं तो केवल और केवल महिलाओं के कारण तालिबाद जोरदार है ना इसको सम्मान करने की बात है और परिवार यदि टूटते हैं तो उसका कारण भाई जो करेगा दीदी वही तो जिम्मेदार है दूसरा तो पेपर ही पढ़ रहा है ज्ञान की तलाश में है है ना अखबार रोज सुपरो का अखबार में पता नहीं क्या खोया हुआ ढूंढ रहा है हाँ इसकी वजह से नहीं होता जो करता दीदी वही जिम्मेदार है ना तो आप ये कर पाते हैं देखो आप ये करते हैं शुरू करते हैं जुगाड़ योग्यता कम पड़ जाती है इसके कारण टूटता है है ना जो जिसने जिम्मेदारी लिया ही नहीं वो तो उसके लिए रेस्ट हाउस है घर क्या है रेस्ट हाउस मन हमेशा कहीं बाहर दौड़ रहा है है ना कहीं कही ना कहीं दौड़ रहा मन कभी ज्ञान के नाम पे कभी विज्ञान के नाम पे कहीं किसके नाम पे ऐसा लगता है कई लोगों को देख के उनका कुछ खो गया बचपन में उसको ढूंढ ही रहे हैं सुबह उठ के पहले अखबार ढूंढते खोजते उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं रात में बीबी पूछे रात में ढंग से नींद आई थी कि नहीं थी ढूंढ ही रहे वो ठीक वो कहीं अटक ही नहीं गह बीवी ने पीछे से देख लिया अच्छा तुम्हारी निगाह अटकी नहीं नहीं तुम आ तुम फालतू बात करते यार इसके ऊपर देखो लिखा है रूस ने ये कर दिया मैं तो वो पढ़ रहा था है ना तो अंतरराष्ट्रीय बातें मोदी ने क्या सही किया क्या नहीं सही किया तो मोदी को का, मोदी काम करने कुछ है, है ही नहीं मतलब इधर तो कुछ है ही नहीं घर घर नाम के क्योंकि प्राकृतिक विदेश जब तक जागृति नहीं है तब तक संबंध का कुछ पता चलता नहीं आदमी को आदमी क्या पता चले संबंध का है ना नेचुरल है ना क्योंकि भ्रम में भी तो कुछ हो ना मैंने बताया था कि यहाँ पर अच्छा अभी कहीं और शिविर लेकर वहां बता क्या है <laughs> आप देखिए क्या पुरुष है और महिला है है ना सुख तो भ्रम को भी भ्रमित मानों को भी चाहिए जागृत को भी चाहिए और सुख के तीन कैटेगरी यह आपने पढ़ लिया होगा एक है इंद्रियों में है ना एक है मूल्य में संबंध में और एक है लक्ष्य में जो चीज प्राकृतिक घट रही है उसको सम्मान समझना पड़ेगा उसको सम्मान करेंगे जो हमारे प्रयास से घटता है उसको भी समझना है शिक्षा और व्यवस्था क्या कर सकती है भाई क्या होता है इन पुरुषों को इंद्रियों में ही सुख समझ में आता है क्योंकि इसके अलावा सुख तो तीन तो स्रोत है सम्मान समझ में आते ही नहीं है जैसे हम ही पिताजी बन गए तो हमको पता नहीं चलता क्या हमारे साथ क्या हो गया ऐसा और पता लगा वो महिलाएं है जो हैं जो माँ बनती हैं और दूसरी सारी महिलाएं वो सब लगे पड़ रहे थे बच्चे के साथ है ना आपने को कुछ समझ में नहीं आता आपने को ऑफिस आ था क्यों क्या हो रहा है यार वो सब ठीक चल रहा है चल रहा है अभी नर्सिंग होम में बैठा हूँ छुट्टी मिलती से आता हूँ है ना सोचते तो बहुत है कि हम भी बाप बन गए तो हमारे में कुछ तो बदलना चाहिए प्रैक्टिकली क्योंकि अभी तो शरीर जी रहे हमारे शरीर में तो कुछ ऐसा बदला ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं जिससे हमको पता चले कि कुछ बने भी हैं ठीक लेकिन क्या हो गया महिलाओं में कहीं ना कहीं मैंने बताया न कि वो ये घटना घटती किस विधि से जब शरीर से शरीर का उत्पत्ति होती है तो कोई ना कोई एक उसकी भास आभास बन जाता है और वो उमान ही बने तो भी वो बना रहता है क्योंकि वो हम तो सब तथाकार ही हुए ना तो इस विधि से चल रहा है तो अब इनका पटता नहीं है पटेगा ही नहीं इसका घर में टिक-टिक का मतलब इतना ही है अभी कहाँ फीलिंग भैया अभी सब उसको समझिए पूरा समझ लेते फिर पटेगा नहीं क्योंकि इसको इंद्रियों में सुख और इसको परिवार ठीक से चलना चाहिए उसने ये बोल दिया ये कैसे चलेगा बच्चे सुन नहीं रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रही इनका आगे क्या होगा उसको आपने इधर चाय बना दो ना यार तुम ये टिक टिक टिक करते तुम चाय तो पिलाओ ना पहले तुम तो मैं बोलता था चाय फट से बना के ला देती थी अब अब है ना अब वो पटेगा नहीं आगे क्योंकि दोनों के एजेंडे अलग अलग है शी इज मोर कंसर्न अबाउट द फैमिली एंड फैमिली इशूज एंड किड्स एंड देर फ्यूचर एंड एजुकेशन है ये ना वो नब में उनका कंसर्न है ठीक आपका कंसर्न भ्रमित मानव का क्या है ना अभी कहां जागृत है भ्रमित मानव का कंसर्न है कि वो नेशनल इंटरनेशनल ठीक और बीच में चाय आती रहना चाहिए कंसर्न लगता है चाय ही है वो तो खाली एक माध्यम है है ना अब ये मैचिंग नहीं बनता इसी के नाम टिकटिक होती रहती ठीक है।, है ना ये बात अब जिस संबंध की ये बात जो भाषाभास हुआ इनमें भी योग्यता नहीं है तो ये भी उसको शुरू जरूर कर दे दुकान को लेकिन उसको समेट नहीं पाती तो फिर झंझट हो जाता है किसी भी किसी भी एक परिवार के दूसरे परिवार से दोस्ती हो भाई साहब जो मिलेंगे वो अपना इंटरनेशनल बात करके बैठ जाएंगे चुपचाप पत्नी तुरंत है ना जाकर उसके घर में घुस जाएंगे है ना और बढ़िया एकदम एकदम घरों पहुँचाएगा एकदम ऐसा बॉन्डिंग बनेगा सब बातें भी शेयर हो जाएगी एक दो घंटे में पता नहीं क्या क्या शेयर कर देगी यहाँ तो बिल्कुल नेशनल इंटरनेशनल कुछ फालतू की बात एकदम मोदी ने यह यू नो दैट है ना और ये सब कर कर उरा के चलाया वहाँ इतना घरों पहुँच जाएगा है ना अब घरों पर तो हो गया लेकिन निभने की योग्यता नहीं है पति पहले से जानते हैं कि तुम पहले घुसोगे बाद में लड़ोगी है ना ये पहले से ही रहते हैं कि तुम पहले घुस घुस करोगे बाद में लड़ाई होगी तुम्हारी है ना तो अब होता उधर है वो घुस ही जाएंगे घुसने के बाद दोस्ती हो जाएगी सब होगा उसके बाद में फिर होगा देखो ना अब वो ऐसा करती है वो ऐसा करती नैसा करती नैसा करती।, करती तो वहां से फिर चलेगा कार्यक्रम अब सोचोगे अब पुरुष सोचेगा मैं महिला जैसा हो जाऊं प्राकृतिक उद्देश्य वो होता नहीं आई शुड बी मोर केयरफुल और मैं मतलब अब कई सारे पुरुष कर रहे बच्चों को उठाना घुराना निलाना सब करते हैं करना भी चाहिए मना नहीं कर रहे लेकिन अब वो उसमें वो भाव थोड़ी आ सकता है क्योंकि वो नेचुरली अभी तो भ्रमित मानव की बात हो रही भ्रम में ये ऐसा होने वाला है ही नहीं जागृति में क्या हम मूल्य से चलेंगे नहीं चल सकते अभी नर स्त्री पुरुष में समानता की मतलब ये बात हुई कि दोनों को कोई एक लक्ष्य की स्पष्टता हो जाए हम स्त्री पुरुष सिर्फ लक्ष्य में समान हो सकते हैं शरीर में समान नहीं हो सकते हैं शारीरिक विधि से ये चीजें बनी हुई है अब ये नियंत्रित रहना शुरू हो जाती है तो जिस दिन महिलाएं भी लक्ष्य में जागृत हो जाए सुन लो उस दिन से कहानी आगे बढ़ जाएगी क्या कहानी आगे बढ़ गई स्त्री पुरुष में यदि समानता कहीं हो सकती है केवल और केवल लक्ष्य हो सकती बाकी जो कुछ भी असमानता है अब वो हमारे लिए हमारे लिए क्या हो गया असेट हो गया है ना पुरुष में एक प्रकार की चीज़ें हैं नेचुरली जो शरीरमूलक प्रवृत्तियां हैं वो हमारे लिए बाधा नहीं है है ना लक्ष्य में समान हो जाने के बाद आप डॉक्टर हो तो भी अच्छा हो गया कोई इंजीनियर हो तो भी अच्छा हो गया भाई क्या दिक्कत हो गया इसमें कुछ तो सीख आया ही ना तो प्राकृतिक विधि से जो कुछ भी हमारी है उन सबको तो उन सब में लक्ष्य में समान हो जाए तो समझदारी में समानता के आधार पर नाम बना लक्ष्य में समानता तो स्त्री पुरुष संबंध लक्ष्य में समानता के लिए ऐसा विचार चाहिए अभी तो नहीं हो रही है एक रूपता की बात कर रहे हैं हम लोग इन दोनों विचार से तो नहीं हो रही है जैसे त्यागी है ना त्याग और अब ये त्याग जो भक्ति विरक्ति की बात कर रहे हैं अब भक्ति विरक्ति में महिला घुसेगा नहीं उसका बच्चा याद उसको सो रहा होगा रो रहा होगा अभी कितनी सारी दीदियां यहां आती है है ना उनका आधे टाइम मन लगता है आधे टाइम मन नहीं लगता उनके सब लाल पीले हरे नीले वहां घूम रहे हैं है ना भाई साहब को तो याद ही नहीं आ रहा कि आपने है भी कोई बहन जी को दिक्कत हो रही है है ना निभने की योग्यता नहीं है लक्ष्य नहीं समझ में आया तो बच्चे को तैयार नहीं कर पाएंगे तो सारे सारे संबंध के निर्वाह करने गए तो क्या हुआ? खिला पिला के क्या तैयार कर दिए अब वो घर में जाके सान टक्कर मारना शुरू कर दिए घर में मार रहे हैं आजू बाजू मार रहे हैं तो तनाव तो यहाँ रहेगा नहीं रहेगा छोड़ के आए हैं तो क्या पता क्या गुल खिला रहे होंगे है ना? तो कहाँ मन लगेगा उनका ठीक मन नहीं लगता नेचुरल है तो भक्ति विरक्ति हाँ एक मिनट भैया भक्ति विरक्ति में महिलाओं का मन इस प्रकार से लग नहीं सकता क्योंकि संबंध उनको बार बार बुलाता रहता है क्रेविंग होता है उनको संबंध का क्रेविंग है।, है ना अच्छी बात है ना पुरुषों में क्या है अब इंद्रियों में सुख नहीं मिला मिलता नहीं निरंतरता नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया लक्ष्य समझ में आने के बाद दोनों को लक्ष्य समझ में आ गया तो ये संबंध को निर्वाह करने की योग्यता के साथ यहाँ खड़ी हो गई बहुत बढ़िया हो गया ये जो है ये इंद्रियों के साथ जीते थे उसके अलावा इनके पास नेशनल इंटरनेशनल सब बातें हैं <laughs> है न तमाम सूचनाएं इधर उधर की ये वो सब है ना योजना तो ये योजना को यहाँ पर ले आते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल घूम फिर के आओ करना क्या ये लेके आओ लक्ष्य के साथ ही इन सारी नेशनल इंटरनेशनल जो भी बातें हैं है ना वो ईश्वर से लाकर सब लगा के भौतिकवाद ये सब मिला के जो भी है अब उसके आधार पर प्रोग्राम डिजाइन करने का काम किसका हो गया पुरुषों का उसको सफल करने का काम महिलाओं का ही है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हम करेंगे तो संबंध पूर्वक जी ही वो सफल होता है हमको दसों पंद्रह साल तक समझ भी नहीं आया कि बाबा ने यहाँ ऐसा क्यों लिखा बाबा ने लिखा एक जगह पर महिलाएं जो यत्न सत्वपूर्क तरती हैं पुरुष जो यत्न पूर्वक तरते हैं बोला यार इतना सब हो गया आखिरी में जाके फिर दोनों का अलग अलग हो गए तो है ना अभी समझ में आया कि अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है परिवार से विश्व परिवार विश्व परिवार की योजना बनाने का कार्यक्रम एक परिवार की योजना बनाने का कार्यक्रम ये महिलाओं की ज्यादा कर तो सकती है लेकिन उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे घर में जो पुरुष हैं वो इसको आराम से योजना बनाते क्या करेंगे भाई बताओ पैसे का उत्पादन कैसा होगा ये भाई पूछेगा के ना कि वो कैसे उत्पादन करेंगे हम कैसे हम ये करेंगे वो करेंगे ये प्रोग्रामिंग का प्रभाव जो है आराम से कर सकते हैं लेकिन सफल तो तभी होगा जब इनकी पत्नी इनका साथ देगी इनकी पत्नी इनका साथ देगी और वो साथ देगी तभी वो यहाँ पर और अन्य परिवारों के साथ सफल हो सकते हैं परिवार और परिवार के बीच में संबंध को निभाना नेचुरली महिलाओं के लिए आसान है लक्ष्य मूलक हो जाने के बाद लक्ष्य मूलकता नहीं है तो वो संबंध में जो अयोग्यता बनती है लक्ष्य के अभाव में संबंध निभाने की योग्यता नहीं बनती आंशिक रूप से निर्वाह कर पाते हैं जुड़ते हैं टूटते हैं जुड़ते हैं टूटते हैं जुड़े रहने का कार्यक्रम है ना अभी वापस देखोगे तो ये लक्ष्य एक लक्ष्य ऐसा बना जो सब में हार्मनी को लेकर आता है अब सभी इसके जुड़ने वाले अब वहां जेंडर एंडर का काम खत्म हो गया तो जो कुछ भी हमारे अंदर प्राकृतिक क्षमताएं हैं उसका अभी क्या हो गया सम्मान हो गया कितना बढ़िया हो गया तो नर नारी में समानता कहां जाके पहुंची नौकरी करने से नहीं नौकरी करने से नहीं पैसा जेब में रखने से नहीं अभी तक हम क्या माने दूसरी विधि आते हैं तो भौतिकवादी विधि से नर नारी में समानता क्या मतलब निकला रूप में समान हो जाओ तो पुरुषों के कपड़े महिलाएं पहनने लगी सिंपल सिंपल बात है ना समानता हम चाहते हैं तो पुरुषों के कपड़े महिलाएं पहनने लगी कपड़े शरीर के लिए है कि मेरे लिए समानता किस कुछ ही? मुझे चाहिए कि मेरे शरीर को चाहिए जिसमें समानता है ही नहीं उसमें समानता का प्रयास जाए जा ना जाए जा जब हमारे कपड़े शरीर अलग अलग है तो कपड़े अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे मैं ये नहीं कह रहा कि साड़ी पहनने के, के मैं रिकमेंड कर रहा मैं कुछ भी नहीं कह रहा महिला का शरीर अलग पुरुषों का शरीर अलग महिला के शरीर की अपनी स्थिति हैं के शरीर की अपनी स्थिति तो हमको अब डिजाइन कपड़े का डिज़ाइन अलग अलग ही हो गया तो पक्का हो गया है ना पक्का हो गया कि नहीं हो गया उसमें समानता में आने की जरूरत ही नहीं है पद है ना पद में हम समान हो नहीं सकते हैं कोई माँ होगा कोई तो मैं थोड़ी माँ हो सकता कोई माँ होगा तो मैं पिताजी होगा तो मैं मामा होगा तो चाचा होगा तो चाची हुई ताऊ हुए ये सब कई तरह के पद हैं ये पद नेचुरल है नहीं तो हम उधर से लेके चले जाएँगे ऑफिस में वहाँ पद बराबर चाहिए ठीक ये सब अगर कर भी लिया बल ताकत अब हम ट्रक चलाने लगी महिला आजकल है ना ट्रेन चलाने लगी अरे भाई क्या हो रहा है, है इसकी जरूरत है क्या क्या जरूरत है इसकी बताइए एक एक बेवकूफी एक आदमी करता है वो महिला ने भी करना जरूरी है। वो जरूरी है हा आई आवाज हाँ कमाने के तो मैंने बोला ही नहीं ट्रक चलाने की क्या जरूरत है दीदी कमाने की तो बोला नहीं ना अभी तो उसको बात करते हैं वो भी वो भी बात करेंगे तो ये भी समझ में आ जाए कि शरीर में अंतर है तो उसके लिए हमारे को हमारे को कार्यस्थली में भी अंतर चाहिए है ना? काम करने के तरीकों में भी अंतर चाहिए भाई उसमें समानता नहीं चाहिए ठीक बल में अंतर है कोई दस किलो वजन उठा सकता है कोई सौ किलो उठा सकता है तो हमको बराबर थोड़ी चाहिए शरीर में बल एक नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इसके लिए अपने को धन में समान होना वो भी कोई मुद्दा नहीं है तो रूप पद बल धन में समान होने की कोई आवश्यकता स्त्री पुरुष में नहीं है क्योंकि ये इससे होता भी नहीं है समानता का जो मुख्य बिंदु है अभी हम जैसे इस प्रकार देखेंगे कि, कि कपड़े में पहले हमने देखा ना तो मैंने कहा कि अगर पुरुष गलती करता है तो क्या महिला को भी गलती करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसी प्रकार से महिलाएं गलती करती तो पुरुष को भी करना चाहिए जैसे मैंने देखा कई कपड़े महिलाएं ऐसे पहनते हैं जिसमें कुछ भी करते हैं वो नीचे गिरता है फिर आ, ऐसा फिर नीचे गिरता दिन भर ये करा करता यार ये दो हाथ में कुछ काम करने का होता था कपड़ा एक बार ढंग से बना लो या टाइट वेट करके कम से कम काम करने निकलो आदमी कुछ तो करे आदिशक्ति उनकी इधर ही जा रही अब मैं देखा वो पुरुष भी पहनने लगे आजकल पुरुष भी ऐसे ड्रेस बन रहे हैं अब अब समानता का आधार ये थोड़ी है, है? मुझे पता नहीं अब उसमें समानता की बात नहीं एक शरीर है अब वो एक तरीके से व्यक्त हो रहा है अब मेरे को भी ऐसे व्यक्त होने की जरूरत क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा कि व्यक्त होना कैसे है कि नहीं ऐसे तो रूप के आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो रूप के आधार पर ही व्यक्त होंगे है ना हमारी मान्यता को हम व्यक्त करते रहते ठीक ये समझ में आ जाए कि इसमें समानता की कोई जगह नहीं ना तो रूप में ना पद में ना बल में ना धन में है जरूरत ही नहीं है न होता है ना ना हो सकता है तो नर नारी में समानता का एकमात्र मामला है लक्ष्य में समानता इसी को कहते लक्ष्य कहा से पकड़ में आया समझदारी के आधार पर तो समझदारी में अधिकार है हमको समान होने का तो लक्ष्य में समान होते हैं और लक्ष्य में समान होते हैं तो मूल्य और ये जो भी है ना इंद्री मूलक जीना और नेशनल इंटरनेशनल बात करते रहना इनका भी कोई ना कोई सदुपयोग हो जाता है और इस प्रकार से हम बढ़िया सुंदरतम तरीके से एक परिवार से विश्व परिवार तक की जगह में जा सकते हैं ये सब प्राकृतिक विधि से घटित हुआ स्त्री पुरुष समानता देखोगे शरीरों में आप मतलब अगर आप देखोगे जनसंख्या में तो पूरे वर्ल्ड का अगर लेवल निकालोगे तो जनरली फिफ्टी फिफ्टी रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि से कुछ इसका सिद्धांत है वो समझने की बात और मुद्दा आया समीक्षा करने की बात हो रही है। और मुद्दा आया क्या मुद्दा आया भाई नस्ल रंग है ना जाति वंश तो नस्ल रंग जाति वंश में हम अभी तक इन दोनों विचार के आधार पर कभी भी हम एक रूपता को प्रकट नहीं कर पाए संघर्ष कोई प्रकट किए है ना आज आज सबसे सब बड़ा दिक्कत क्या बन के बैठा है आपके सामने एक तरफ हम बात करते हैं हम पूरे विज्ञानवादी हो गए और धरती अब छोड़ के हम कहीं मंगल ग्रह जाने वाले रहने के लिए क्योंकि यहाँ रहने लायक छोड़ी नहीं अब उसके बाद भी संकट क्या है अमेरिकन्स को लगता है कि वो एकमात्र धरती के मूल जो होते ना उत्तराधार उत्तराधिकारी हैं है। उन्हीं को इस धरती पर रहने का अधिकार है हमको लगता नहीं जी सनातन धर्मियों को अधिकार उनको लगता है कि अल्लाह ताला ने जो बोला उन्हीं को अधिकार अब लड़ो इसमें इसमें आज तक हम आज तक तमाम ज्ञान तमाम विवेक तमाम तमाम विज्ञान होने के बावजूद भी ये दोनों विचारधाराओं से हम ये रंग भेद को नस्ल भेद को जाति भेद को वंश भेद को खत्म कर पाए इसमें एक रूपता कर पाए कर पाए यह ठीक से समीक्षित होना अरे ज्ञान के लिए भी कहा गया है कि कोई एक शरीर रचना भी ज्ञान होने के लिए बहुत उपयोगी होती है ऐसा बड़ा ललाट होना चाहिए तेज आंखें होना चाहिए थोड़ी में गड्ढा नहीं होना चाहिए गाल चमकना चाहिए अब ये शरीर मूलक ज्ञान होता है लोगों है ना ज्ञानी के आचरण लिखे हुए हैं ज्ञानी का शरीर लक्षण लिखे, लिखे कि नहीं लिखे ज्ञानी आदमी कैसा दिखता है सारे ज्ञानी ज्ञान को हम शरीर में लेके चले गए यदि उस पैरामीटर को बाबा जी के ऊपर लगाओ तो बिल्कुल जस्ट कंट्रास्ट में हो एक भी पैरामीटर सेट नहीं करता तो तो तो तो तो तो <स्ति -वाराण> आपके मन की बात करने के लिए इतना सारा लेके आए एक सज्जन तो इसलिए नाराज हो गया कि क्या यार बाबा जी क्या यार मतलब इतना ज्ञान होने के बाद आदमी मतलब खाने में कुछ कंट्रोल ही नहीं रखते है ना कोलेस्ट्रॉल उनका इतना बढ़ गया कॉफी पीते रहते हैं, समझ पूरी नहीं हुई किसकी किसकी भैया 97 तक अपना पूरा काम करके गए किसको समझ बोलेंगे अभी आपने कितनी उम्र हुई क्या काम किया अपन अब भैया मेरे देखो उसको समझना पड़ेगा अभी क्या हो गया <coughs> अब आप बात खुलवाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ <laughs> शरीर का कोई उपयोग है भाई अभी हम क्या समझ गए पूरी समझदारी के बाद शरीर का उपयोग और सदुपयोग समझ में आ जाए तो ये माना गया है कि हम समझदार हैं शरीर को मेंटेन करना सदुपयोग नहीं है अभी तक की परंपरा में हम यही सीखे सदुपयोग तो आया नहीं उपयोग आया नहीं मेंटेन तो करो तो मेंटेन करने को ही हम सदुपयोग मानते जबकि ये कितना भी मेंटेन कर लो इसका एक निश्चित आयु है खूब कर लोगे तो 10-15 साल ज़्यादा चला लोगे और नहीं करोगे तो हो सकता है कि है ना कम चला लोगे और मैं देखा कि हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा मेंटेन वो करते जिस काम के लिए सोचे एक जगह बैठ गए दिन भर बैठे इतने लोगों से बात करना लिखना ऐसी स्थिति में भी वो अपने शरीर को मेनटेन करके रखना उसका हाँ तो उसका उपयोग उपयोग लेना है उसको मेंटेन करना कोई उपलब्धि नहीं है उसको प्रॉपर्ली घिस डालना यह उपयोग उसका समझदारी है ये पेन को मेंटेन करूँ एकदम संभाल के एकदम है ना? या इसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन कर लूँ इसका घिसारा लग जाए वो समझदार आदमी और घिसारा किधर लगना चाहिए मानवीय लक्ष्य में तो समझदारी के बारे में जो भी हमारे में बना हुआ है है ना वो काफ़ी खचर पचर है वो सब यहीं से आए तो प्रॉपरली ये साधन है ये साधन को पिंटू भैया कहानी आपने सुनी नहीं YouTube पे मिल जाएगी सुन लेना हमारे यहाँ के शिविर की उसमें सारी बात आ जाती है बाकी लोगों ने सुनी इसलिए बता नहीं रहा तो प्रॉपरली ये शरीर का सदुपयोग हो जाए इसका आखिरी सांस तक इसका सदुपयोग हो और निश्चित जो काम है वो पूरा हो ठीक है ना वहाँ तक इस शरीर को मैंटेन भी करेंगे और किया उनका जो भी एजेंडा होगा हमको नहीं पता ना लेकिन हमको जो समझ में आया हमने देखा कि जितना उनका एजेंडा था वो एक भी छोड़ के नहीं गए वो जितना काम उनको करना था जब उनको लग गया कि काम पूरा हो गया उसके बाद शरीर की जरूरत है नहीं है वो जिस प्रकार से स्थिति जो भी सोचे होंगे सोचे होंगे व्यायाम तो करना ही पड़ता है किसी न किसी प्रकार का तो स्त्री पुरुष में लक्ष्य में समानता समझ के आधार पर नस्ल रंग जाति वंश ये इसमें समानता ये तो ये दोनों विधि से नहीं कर पा रहे हैं अपन रूपद बल धन में भी पीछे रह गए उसमें भी नहीं कोई समानता को पहचान पाएंगे हर नस्ल का आदमी समान पैसे वाला हो समान बलशाली हो है ना पहाड़ पर रहने वाले आदमी के जो परंपरा है शरीर की परंपरा है, वहाँ पर एक अलग तरीके से वायुमंडल है उस वायुमंडल में जिस प्रकार से भी एक शरीर की रचना होती है उनका अलग तरीके से बल है है न समुद्र किराने रहने वालों का एक अलग तरीके से बल है अलग तरीके से रूप है अलग तरीके से धन है समुद्र किराने रहने वालों के पास समुद्री चीजें होंगी धन के रूप में पहाड़ पर रहने वाले के लिए एप्पल होगा कुछ होगा इन सब में हम कभी भी समानता को नहीं पहचान सकते ये बात समझ में आ गई इन सब में क्या समानता हुई तो मानव के रूप में अगर इसको ठीक ठीक बता पाएं कि मानव का मतलब क्या है अगर वो दोनों दोनों ही विचार जो हैं अपने को वो पर पूरा तरीके से नहीं बता पाए तो उसका विकल्प अब अपने को आ गया कि मानव का ठीक ठीक अध्ययन हो पा रहा है हर जगह पर रहने वाला हर नस्ल का मानव हर रंग का मानव हर जाति का मानव हर वंश का मानव मैं मनाकार को साकार करने की प्रवृत्ति मन स्वस्थता का आशावादी एक शरीर है एक जीवन है है ना जीवन में अक्षय शक्ति समान रूप से व्याप्त है शरीर में छ क्षय असमान रूप से और वंश परम्परा पर, से शरीर आया है ज्ञान परंपरा से जीवन में आचरण आया है वंश परंपरा से शरीर शरीर का आचरण और शिक्षा व्यवस्था विधि से जो ज्ञान हो रहा है उससे मानव में मानवीय आचरण को पहचाना जा सकता है तो हर रंग नस्ल मानव के साथ एक आचरण के रूप में हम समान आचरण को व्यक्त कर सकते हैं ये वाली बात को पहचाना जा सकता है ये दोनों विधि से नहीं पहचाना गया इसको भी ठीक से हम लोग समीक्षा कर सकते हैं अब क्या बचा ढूंढ के लाओ एक बज गया खाली एक मुद्दा सरे, सरे, सरे, सरे, सरे, हाँ ना भाई बिल्कुल देखिए समझदारी के आधार पर आचरण की समानता ऐसे हो जाती है कि समझदार होने से ये पता चला कि मानव के शरीर को चलाना क्यों पहले तो ये समझ में उसका ऑब्जेक्टिव स्पष्ट हुआ न्याय न्यायपूर्वक जीना धर्मपूर्वक जीना पुरुष जीना न्याय धर्म सत्य वो नहीं है जो आदर्शवाद में कहे गए न्याय धर्म सत्य सुनते हमको लगता है कि आदर्शवादी कोई ऐसा कुछ नहीं करे तो उपयोगिता और पूरकता को प्रमाणित करना ये पहले सेटल हो गया इसके बाद समुद्र किनारे रहने वाले भी जब समुद्र में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु समुद्र के अंदर रहने वाले शाकाहारी हो सकते हैं समुद्र किनारे रहने वाले लोग शाकाहारी हो सकते हैं तो मानव भी हो सकता है मान लो को ऐसी ऐसी उटपटांग जगह होगी जहाँ मानो किसी गलती से रहने चला गया आज समझ में आने के बाद उस जगह को छोड़ के आ सकता है काय को जाके किसी द्वीप में जाके रहेगा समझ में आएगा कि वो वहाँ अपने को रहने की जरूरत नहीं है तो अब फिर हमारे जीने की रहने की जगह क्या होंगी उसको हम ठीक से पहचान सकते हैं अभी अगर पहचान भी तो लो तो लोग जीने देते हैं अभी कोई पहचान लेके भाई सबसे अच्छी अनुकूल जगह मानो के जीने के लिए मैदान है न तो हम पानी के लिए बने और नहीं हम आसमान में जीने के लिए बने हैं, है ना अधिकतम सुगम परिस्थिति जो मानव के लिए है वो है ज़्यादातर परिस्थिति को देखेंगे तो नदी से दो तीन किलोमीटर दूर समुद्र से 150 किलोमीटर दूर है ना और पहाड़ों से भी वो हिमालय से भी दूर और बीच में मैदानों में रहने के लिए मैदानों में रहने के लिए अगर जाते तो कितनी जनसंख्या रह सकती है जितनी अभी है उसके कम से कम पाँच गुना भी रह सकती है इतने मैदान हैं हमारे पास अब रहने को ही देता नहीं मेरे को अकल आ गई तो मेरे को कोई रहने देता क्योंकि अभी तो अंतर्राष्ट्र में संकट बना हुआ है वीजा पासपोर्ट का झंझट है समझदार होने के बाद आचरण ही वीजा है लिखो समझदारी के साथ क्या हो गया आचरण वीजा मिलेगा तो वो आचरण लेके आप कहीं भी रहने लगो मैं आपके घर में आकर रहने लगो अगर ठीक से आचरण करूँगा तो आप थोड़ा तो रहने दो भाई क्यों दीदी चाय बाय पिलाओगे ना पिला बिल्कुल और अगर लग जाए कि डाउट है तो भैया आज हम बहुत बिजी हैं जरा है ना ऐसे बोलोगे ना आप तो ये समझ में आए तो नस्ल रंग जाति वंश के आधार पर भी हम देखेंगे तो ये पूरा दोनों प्रपोजल पूरे पड़े क्या हाया ना एक और मुद्दा बच गया अमीरी और गरीबी अभी देखिए त्याग की महिमा गाके है ना भक्ति विरक्ति विधि से गरीब और गरीब और हर अमीर को गरीब बना दो ये डिजाइन है तो बंजा बहुत अमीर एक दिन तेरे को किसी महाराज के पास ले गए कुछ ज्ञानवान दिया और उसको भी दान करा दिया तो त्यागी विरक्ति विधि से हम अमीर की तरफ जाते हैं या गरीबी की तरफ जाते हैं ये, ये उधर लेके जाता है अब अगर हम बात करें भौतिकवादी विधि से भौतिकवादी विधि से हम हम बात क्या करते हैं कि गरीबों की गरीबी दूर करने, अमीरी के लिए कार्यक्रम खोलते हैं हम ये बड़ा जो जोरदार जुगाड़ है क्योंकि ये रिएक्शन में आया हुआ है ना इसका तो ये गरीबी की बात नहीं कर सकता है क्योंकि ये तो रिएक्शन में शुरू किया है तो ये अमीरी बात करता है और एक जगह इंडस्ट्री डालता है ये करता है वो करता है ना प्रकल्प कुछ जैसे डाल देते हैं हम ये नहीं करें कि इंडस्ट्री नहीं चाहिए मानसिकता क्या है उसको समझने की जरूरत है तो वो डालता है डालने के बाद क्या होता है उस पूरे क्षेत्र में वो लोगों का हालत बेहाल ही करता है लेकिन कुछ चीज़ें दे देता दे दे है जिसको देख के हम मानते हैं कि शायद अमीर हो गए हम क्या दे देता है है ना रोड दे देता है उस एरिए में क्योंकि उसको माल लेके जाना है ट्रकों में वो आपके लिए रोड नहीं देता है उसको अपने ट्रकों में से भर भर के माल ले जाना है तो रोड दे देगा लाइटें दे देगा क्योंकि ट्रक टकरा नहीं जाए कहीं रात दिन चौबीस घंटे काम करना है तो बिजली देगा वो आपके लिए नहीं दे रहा है उस पूरे प्रोग्राम के लिए अमीर अमीर बनाना किसको अमीर बनाना है अपने को बनाना है और अधिक से अधिक तो रोड की उपलब्धि करा देंगे बिजली हो जाएगी और सबसे बड़ी तीसरी उपलब्धि होगी जिसको लोग बोलते हैं वाह सब डेवलपमेंट हो गया होटल बन जाएगी होटल किसी भी जाओगे होटल बन जाएगी होटल बन गए मतलब आगे बढ़ गए एक झूठा भ्रह एम्प्लॉयमेंट देता है अरे हजारों सैकड़ों को एम्प्लॉयमेंट देता है लाखों का छीनता है तब तो देता है अरे भाई ऐसे देखो तो सही एक बार देख कर एक बार ध्यान करो बिग बाजार में हमारा एक कौन सा रिलायंस फ्रेश आ गया जी सब्जी का धंधा ठीक तो कुछ, कुछ कितने लोग इस सब्जी के धंधे पे काम करते हैं अभी देख लीजिए एक एक दुकान पर कितने आदमी काम करता है दो तीन चार आदमी कितना सब्जी बेचता है क्वांटिटी ज्यादा बेचता है इतना सब्जी बेचने के लिए हमारे यहाँ जो सब्जी वाले थे वो कितने लोग इसमें काम पे लगे हुए थे तो ये समझ में आता है कि एम्प्लॉयमेंट का नाम है और बेसिकली उनके जो भी रेगुलर कार्यक्रम थे वो फ्री थोड़ी बैठे होते हैं उनके जो रेगुलर कार्यक्रम थे उससे हम उनको काट देते हैं डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसके दो फायदे होते हैं एक तो अपने रोजगार से चले गए अब उनके पास कोई बचा नहीं रोडों पे और होटलों में खाने खाने का आदत पड़ गई रोडों पे दौड़ने की होटलों में खाने की तो घूम के वापस खा जाते हैं फिर उन्हीं कंपनियों में उन्हीं फैक्ट्री में काम करने के लिए बाध्य होते हैं है ना हमारे बाप दादा के ज़माने में मतलब दादाजी के ज़माने में शिक्षा नहीं थी तो नौकरी नहीं थी तो इस तरह के व्यापारी थे क्या काम नहीं करते थे कुछ उनके हाथ में रोजगार था ही नहीं क्या क्या उन्होंने अपने बच्चे नहीं पाले शादी नहीं करी क्या नहीं हुआ क्या भैया तो रोज़गार थे तो जो प्रचलित रोजगार हैं उनको पहले हम गरीब गरीबी का नाम देते हैं प्रचलित रोजगार को पहले गरीबी दिखाते हैं कि क्या पाया हमने आज भी हम बोले बाजरा जुआर कोदो कूटकी की के हिंदुस्तान का आदमी जी रहा है पिछड़ा देश है है ना पचास साल पहले हम उसको पहले है ना आपका जो डब्ल्यू एच है उससे पहले पेपर पब्लिश कराते हैं कि अमीरी मतलब तो ये है कि लोग गेहूँ खाने लगें क्या खाने लगें गेहूं और वहाँ से निकल गया गेहूं बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है और गेहूं खाने लगे खाते खाते खाते खाते अब क्या सब खाने लगे अब क्या करें अब वापस व्यापार गेहूं का व्यापार में दम नहीं बचा क्या करें दूसरा व्यापार करेंगे अब कहने लगे वापस पब्लिश हो गया कि जो है गेहूं सबसे लोड न्यूट्रीशस डाइट है और ग्लूटीन नाम की कोई चीज़ होती है यह होता है वो होता है उससे बड़ी तमाम दिक्कतें हैं जो न्यूट्रिश फूड क्या है मिलेट्स ये मिलेट्स क्या होते हैं कहाँ रहू दीदी दी आप कैसे बोलते लोग मैं नहीं कह रहा हैं ज्वार बाजरा कोदो कुटकी ये खाओ ये सबसे रिचेस्ट फूड है तो तुमने ये पचास साल क्या किया है ड्रामा और हर पढ़े लिखे आदमी ने गोदो कुटकी खाना छोड़ी घर में पहले मेहमानों के सामने रोटी खाना शुरू करी मेहमान के सामने के देखो हम भी यार रईस हैं हमारे पापा जी बताते हैं इनके घर में ऐसे होता तो मेहमान आया तो रोटी बनाते थे गेहूँ की और बाकी समय में ज्वारकी ज्वार खाए मक्का खाए इसलिए जैसे 86, 88 में बैठे हुए हैं ना अपना तो अभी आप देख ही कई बार ऐसा हाथ रखा रहता है ना तो ये गेहूँ खा के ये हाल होना था तब क्या निकल के आ गया कि ये दिखने का कुछ हो रहा है हो रहा है क्योंकि ये रिएक्शन में आया तो अमीरी बात करके सबको गरीब करने का कार्यक्रम है देखिए कितना सुंदर है इसमें भी सुंदरता देखिए विकृति देखिए कितना खतरनाक है एक दिन पेपर में न्यूज आई कहीं गलती से मैं मैं तो पढ़ता नहीं है कभी कभी मेरे हाथ में आ जाती है तो समीक्षा में तो मैं पहले कर चुका हूं डेटा आपके अनुकूल मिल जाते हैं आपको बताने लायक और कुछ नहीं उसमें लिस्ट में नाम आया कि कौन सा देश गरीब है मतलब गरीब का मतलब क्या होता कर्जा तो जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भी देश ऐसा नहीं जिसने कर्जा नहीं ले रखा सबसे ज्यादा कर्जा गरीब कौन तो अमेरिका कितना कर्जा इतना चलो मान ले इतना कर्जा हो गया तो ये पैसे दिए किसने थे अरे इसको तो कॉमन सेंस की बुद्धि लगा सकते ना? आपके समझ में नहीं आया क्योंकि ये सीरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स है ना ये सीरियस काइंड बनाने की प्रिंसिपल है आपके समझ में नहीं आ रहा मान लो कोई एक आदमी कोई एक तो जिसने सबको कर्जा बांटा हो कोई एक तो मिलना जी आखिरी में कहीं आज ये है इसको लेना है इतने भाई मेरे को मेरे को देने हैं मान ले मेरे पे कर्जा मतलब मुझे देने हैं तो किसी से लिए होंगे तो कम से कम एक आदमी बोले हाँ मेरे को दे भाई मेरे को तरह से लेने हैं नेटवर्थ की बात कर रहे करें नेटवर्थ लेना देना मिला के इसको इससे लेना उसको उससे लेना सभी कर्जे तो माल कहां चला गया हाँ जी माइक दीजिए हेलो भैया जी मैं जब आने से पहले ना एक न्यूज सुना हुँ. कि अमेरिका के ऊपर 200 करोड़ डॉलर का कर्जा है और कोई वहाँ स्टेट है मांटाना हुँ. और वो बेच अभी बेच रहे हैं वो स्टेट हाँ, खरीद लो हाँ जी हाँ जी <laughs> कि वो कनेडा को थे थे हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैं उसी, मैं चक्कर, मतलब उसी चक्कर सोच मतलब सोच में पड़ गया भाई फिर इससे मतलब किससे लिया होगा इसने कर्जा है हाँ। ना जो सारे मतलब सारी स्टेट का जो सरपंच है, है ना बना हुआ अब देखिए कहाँ से कर्जा हम बना रहे हैं कहाँ किसको बेकू बना रहे अमीरी के नाम पे हम जो कर रहे हैं हम सब धीरे धीरे गरीबी की ओर जा रहे एक्चुअली ऐसे ही निकलेगा अगर आप ठीक से देखोगे अंबानी किसी ने बोला है ना अगर ठीक से आंकलन करोगे तो जितना होगा उससे अधिक देना ही होगा उनको और जो खा लिया खालिया पी पीला एरोप्लेन घूम ले यही उपलब्धि है खाली जब तक ये दुकान चल रही है तब तक है जिस दिन दुकान बंद उस दिन देना ज़्यादा निकल के आता है तभी भागना पड़ेगा भैया अब धरती छोड़ के भागने की बात में आ रहे हैं धरती छोड़ने के भाग में बात आ रही है तो ये समझ में आ जाए कि ये जो अमीरी की बात करके बेसिकली तो गरीबी की तरफ ही हम गए गरीबी कहाँ से हो गई धरती का बर्बादी ही हमारा गरीबी है ये जो ये जो जो, जो भी सिद्धांत था इसने पूरे धरती को बर्बाद किया हम धरती को बर्बाद करके हम गर, अमीर हो जाएंगे ऐसा नहीं है आदिवासी कोई जमाने में बढ़िया कहें चाहे जंगल में रह रहे हैं वहां पर पता लगा काजू बादाम ये सब लगे ठाट बाट से खा रहे हैं और, और कम खा रहे हैं तो फल फूल लगे वही खा रहे हैं आदिवासी कौन सबसे गरीब क्या खाते हैं फल खाते हैं महुआ खाते कच्चा अरे महुआ से अच्छा न्यूट्रिशन कुछ नहीं आप समझ में आ रहा है अपने को ठीक आज जो सौ करोड़ अमीर आदमी वो क्या खाता है भाई रोटी नहीं खाता वो फल ही खाता रहता है है ना अब अब जो फल वो खा रहा है वो कौन सा खा रहा है भाई गरीबी का फल खा रहा है क्या नहीं खा रहा है क्योंकि उसमें तर, तर, तमाम तरह का केमिकल और ये और वो सब डल गया वो पहले से फल खा रहे थे क्या दिक्कत हो गया ना तो यह समझ में आ गया कि शिक्षा उनको नहीं चाहिए थे ऐसा नहीं है क्योंकि वो वो भी तो कन्वर्ट हुआ ना क्योंकि शिक्षा नहीं थी कुछ मामले में ठीक था कुछ मामले में ठीक नहीं था तो यह हमको समझना पड़ेगा कि धरती की बर्बादी बराबर गरीबी है ना मेरे को नाइनटी सेवन में ये बात एक बार बाबा जी ने बोली था चमकी हमने कहा बड़े मूर्ख आदमी निकले हम तो ऐसे उनसे डिस्कशन हो रहा था डिस्कशन करके ये निकला कि बाबा देखो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वो ये सब करके हम आगे बढ़े ही हैं और अमेरिका मतलब ये है कि कुल मिला साधन बढ़ जाना ही तो अमीरी है रोड हो गया बिल्डिंग हो गई यह हो गया ये हो गया उन्होंने एक छोटी सी बात बोली तो हमको यह लगा कि आपने इतनी बुद्धि भी नहीं चली है ना छोटी सी बात बोली जिस एरिए में आदमी रह रहा है यदि उस एरिए में प्रकृति यदि है ना शोषित हो गई है तो मानव उसमें कहाँ से समृद्ध हो जाएगा कितना कम एजुकेशन है हमारा कितना कम समझाया गया है हम प्रकृति से भिन्न है ना नहीं है लेकिन मान लेते हैं और मानने के धरती से भिन्न है नहीं है हम और ये मान लेते हैं कि धरती का माल खोद खोद के अपने घर में ले आएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे है ना धरती का माल खोद खोद के अपने घर भर लेना धरती कहाँ पे घर कहाँ पे तो कहीं का माल खोद के कहीं लाल लेना शिफ्टिंग इज अमीरी तो ये मानसिकता की गरीबी से ही हमने इतने गड्ढे खोदे हमने क्या किया मटेरियल शिफ्ट किया ना धरती का धन धरती पे रखा हुआ है क्योंकि घर आपका धरती पे रखा हुआ है ठीक ये जो शिफ्टिंग है ये क्या ये धरती की व्यवस्था के अर्थ में हो पाया इससे धरती का स्वास्थ्य बढ़ा नहीं बढ़ा ये किडनी निकाल के उधर कर दो लीवर निकाल के वहाँ पटक दो ड्राॅइंग रूम में रख दे देखो कितना चला गया ऐसा ऐसा दपक दपक लपक कर कितना चला गया नहीं आदमी बोर होगा पटापट देखता रहेगा धड़क रहा धड़क धड़क। धुड़क ऐसे कर ही रहे धरती के पेट में कुछ सामान रखा है, उसको निकाल के घर ड्राइंग रूम में लगा रहे तो पेट का सामान सिर पे थोड़ी होता है तो सिर तो है ही जिसपे हम घूम रहे धरती के सिर पे हम रहते हैं हम है। तो यह समझ में आ गया कि ये शिफ्टिंग को विकास नहीं कहते ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट विकास निकाल निकाल के उधर उधर ले आए इस इस बीच में उपलब्धि हमको क्या हो गया कई तरह की ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हमने बना ली टेक्नोलॉजी को समझ गए गई ठीक बात है ना उसका उसका सम्मान करेंगे अच्छी गाड़ियां बन गई आप भी ना आप ऐसी गाड़ी में जाते हो जहाँ कमर ही नहीं हिलती आपके जर्क नहीं लगता चलो ठीक ही है तो ये समझना कि दोनों विचार इसके साथ पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इनमें हारमनी लेके ले नहीं आ रहे अब एक्चुअली अमीरी की बात करके हम गरीबी ही बढ़ा रहे हैं इसका क्या प्रमाण आप देख सकते हो कि इंदौर शहर रह रहे हैं अभी ये देश का स, तीसरी बार मैंने सुना कि साफ सुथरा शहर हो गया हो गया ना गोरा हो गया हमको बहुत अच्छा हो गया इतने अच्छी उसके लिए पहले रोड बनाने पड़े लाइटें ये पानी ये सब करना पड़ेगा ये सब भी करें ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चाहिए करना लेकिन ऑन वाट कॉस्ट ठीक तो पहले हम गए नगर निगम वाले जो गए वो एडीबी एक बैंक है कौन सी बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना एडीबी के पास बहुत सारा पैसा पैसा करे क्या वो लोगों को काम चाहिए पैसा नहीं चाहिए बहुत पैसा हो तब क्या करें तो भी कुछ काम चाहिए नहीं चाहिए और सबसे न्यूनतम दरों में उन्होंने ब्याज देना शुरू किया ढाई परसेंट यदि राज्य सरकार उस ठप्पा लगा दे आपके लोन एग्रीमेंट को तो हम ढाई परसेंट में आपको ब्याज दे ब्याज पे पैसा दे देंगे अब हमारे लोग दौड़े क्योंकि इसमें दो फायदे दिख रहे हैं एक तो शहर का विकास हो जाएगा तो अगली बार चुनाव जीतेंगे और इस बीच में इतने पैसे आएंगे खर्चा करेंगे तो अपने चंगू मंगू सब जो साथ दौड़ रहे थे बेचारे उनको कुछ मिलेगा है ना और अपना घर भी भरेगा सब सब, सब सब न्याय हो रहा है ना सब जगह जनता के साथ भी न्याय और वो सबके साथ न्याय उभय पक्ष हो गया मामला कैसा हो गया उभय पक्ष एक पक्ष छोड़ दिया खाली प्रकृति वो छोड़ दिया तो उभय पक्ष दिखने लगा मेरे सामने मैं तो था ही नौकरी करता था मेरे सामने ही उन्होंने अपना है ना पहले तीन हजार करोड़ रुपए लोन लिया कितने हज़ार करोड़ ये इंदौर शहर में तीन हज़ार करोड़ पहले दो हजार करोड़ फिर बाद में एक करोड़ और अभी बढ़ के हो गया पाँच हज़ार करोड़ और क्या तीन साल में नहीं एक तीन साल में हो रहा है क्या होते होते हो गए ना पिछले दस बारह से पंद्रह साल में करते करते आ रहे हैं तो लोन हो गया पाँच हज़ार करोड़ ठीक इतना न्यूनतम दर पे कौन देता है बोले अरे नगण्य दाम पे मिलता है ढाई परसेंट क्या होता है बहुत बढ़िया भाई अब उसमें जो डॉक्यूमेंट आता है वो क्या चीज़ है अगर दूसरी भाषा में कहे जाए तो नगर निगम की सीमा में हम रहते हैं हमारा मालिक जो तो नगर निगम महापौर ही है ना तो अगर देखा जाए तो उसने हम सबको गिरवी रखा डॉक्यूमेंट का मतलब गिरवी रखना ही है तो इंदौर के सारे निवासी गिरवी होके अभी साफ हो गए सब गिरवी है एक्चुअली गिरवी है और राज्य शासन का उस पर ठप्पा चाहिए कि कल को अगर नहीं दिया तो अब कल क्या चीज होता है ना कल को नहीं दिया तो राज्य शासन जिम्मेदार और उस पर भी एक प्रधानमंत्री के भी यहां से पीएमओ ऑफिस भी उसका अप्रूवल चाहिए मतलब जो डिपार्टमेंट होता है उससे भी उसके अनुमति के बाद वो लोन जारी कर देता कितना बढ़िया काम कर दिया और बड़ी उदार था में तो ऐसे गिर ना लेकिन आपके यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है इसलिए आपको कुछ सुधार करना पड़ेगा जी सर जी सर आप दो ना हमको तो माल चाहिए तुरंत हमारा टेंडर खत्म हो रहा है जल्दी से काम करना है अधिकारी सोच रहे हैं अपना भी पोस्टिंग वा भी निपट लो उभय पक्षी हो गया सब मामला, है ना और चले भी यहाँ अब उन्होंने बोला कि एक छोटी उदाहरण बता रहे उसमें पूरे वर्ल्ड का कहानी समझ में आएगा आपको उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार बहुत है भ्रष्टाचार को ठीक करना पड़ेगा तो क्या करेंगे सर वो टेंडर डॉक्यूमेंट है ना हमसे बनाएंगे आप आप टेंडर डॉक्यूमेंट गलत बनाते हो हर चीज़ का तो जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी बस हमारे एक ही कंडीशन है टेंडर डॉक्यूमेंट यू हैव टू सेंड टू अस गेट इट फाइनलाइज्ड एक कंडीशन ये दूसरा कंडीशन आप चुकाओगे कैसे तो हमारा एक रिसीवर वहाँ बैठना चाहिए तो ऑफिशियली उसका पोस्टिंग होकर ठीक है भाई ही विल मॉनिटर द थिंग्स की पेमेंट मेरा कैसे आ रहा है आपका पेमेंट प्लान क्या है वो बताओ तो कुछ भी बना के जमा कर देते जल्दी जल्दी वहाँ तो टेंडर खत्म हो जल्दी लाओ यार है ना वो तो बोलते कोई बात नहीं इसको आगे ठीक कर लेंगे ये जा रहा है ये हमारा जा रहा है रविश भाई ये आपके वहाँ बैठेगा आपके ऑफिस में और इसको देखते रहेंगे हो गया जी पेमेंट आ गया टेंडर बनाएगा रोड बनानी है टेंडर जाएगा वहाँ पे बनने के लिए फाइनल होने के लिए बहुत गलत वेरी पुअर नॉम्स तो क्या करें इसको नाम ठीक करिए आपको पता ही नहीं आप देखिए वर्ल्ड में कैसे रोड बनते गली का रोड बनना है एक फिट मोटा एक गली में कितना यात्रा होता है ना अच्छा बढ़िया नाम से बनाइए इंटरनेशनल नाम से बनाइए इंटरनेशनल मशीन से बनाइए तो वो हो गया वो कंडीशन लगे आप टेंडर कौन भरेगा उनके पास पहले से बैठा हुआ आदमी है ना तो टेंडर उसे ही नहीं भरना है उसको काम मिला कुछ काम तो चाहिए ना आदमी को अब मल्टीनेशनल कंपनी आया वो जो शुरू का दो हज़ार करोड़ आया उसमें से डेढ़ करोड़ तो अपने आप वापस ले कर चले पैसा देखो क्या झंझट देखिए जहाँ से आया वो वापस पहुँच चुका है बैंक में आ गया वापस डेढ़ हज़ार करोड़ वो लोन लेके आया उसी बैंक से है ना और यहाँ पैसा दिया इन इनके माध्यम से निकल चलेगा गया वो रेती गिट्टी कहाँ से आया तो जब पंद्रह से करोड़ में से कुछ रेती गिट्टी आया तो हमारे धरती का धन लगा पानी डालने वाला कुछ मिल गया और बाकी उभय पक्षी विधि से जो कुछ बटा वो बैठ गया है ना एक ये, ये भी लोग अमीर ही तो कर ही रहे हैं गरीबी तो मिटाई रहे हैं एक एक परिवार अमीर हो रहा है इस विधि से अब इस विधि से तो पता लगा कि पूरा शोषण का नेटवर्क में हम फंसे अब क्या पता आप फंसे रहो इसीलिए तीसरी बार आपको उन्होंने भी है ना अवार्ड दिलाया हो क्योंकि अभी मध्यप्रदेश सबसे पहला शहर है जिसने इस स्कीम को पकड़ा और आगे दौड़ गया अब पांच करोड़ का कर लोन हो गया अब ये जो रवीश भाई आगे बैठा उनका अधिकारी इसका क्या काम है साल दो साल को देखता नहीं ये बस चल रहा है अपना घूम रहा है फिर रहा है आ रहा है या रहा है धीरे धीरे वहाँ से दबाव तो देख भाई लोन वापस आ रहा है कि नहीं अभी बैठा बैठा क्या करेंगे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का अब मीटिंग हो रहा है तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे क्या हो रहा है भाई अब वहाँ पर टेरीफ क्या हो रहा है ये बीच में बोला देखिए सर हमारी कंपनी के बारे में सोचिए है, है ना हमारे बैंक ने आपको इतना लोन दे रखा है आप ये टेरीफ रखोगे तो ये लोन कैसे पेमेंट करोगे आप मैं कुछ नहीं कर रहा मेरा इतने काम है मेरे को देखना है ना ये तो लोन पेमेंट करने के लिए आप टैरिफ बढ़ाएंगे बिजली का टैरिफ, पानी का टैरिफ, जो पानी था एक जो रेट था उसका तीन गुना रोड टैक्स इसका उतना गुना उसका उतना गुना अब ये सबका पेमेंट कौन कर रहा है एक्चुअली उसके खाने पीने रवि के खाने पीने का मिलाकर सब मिलाकर पेमेंट भी करना है कर्जा अलग से तो कर्जा भी है और बढ़ के पेमेंट करना है और रोड तो घसी रही है अरे हम इस लायक थे कहीं थे इतने चिकने रोड के लिए है ना हम किस को कर रहे हैं जिस चीज़ के लायक नहीं है उन सुविधाओं को यदि अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये ये हमारे अंदर ठीक से पहचान ही नहीं हुआ ये तो ये तो लालच की प्रवृत्ति है हम हम हेलीकॉप्टर बैठने लायक नहीं है मान ले थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर में किसको बैठना चाहिए जिसको एक तुरंत यहाँ समा काम हो तुरंत यहाँ समाँ काम दो तरीके से हो सकते हैं टोपी पहनाने का हो सकता है समझ का काम हो सकता है दो, दो ही सकते हैं मैं मना नहीं कर सकता तो दोनों के लायक नहीं है अपन तो क्यों क्यों जरूरत है भाई उसकी तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये कौन से नेटवर्क है कहाँ से ये अवार्ड उधर कहाँ से इंदौर शहर लोग तो वैसे वैसे साफ कैसे हो गया अभी ये, ये जो सफाई है अगर इसका खर्चे को निकाल लेंगे तो उधर भी हालत बैंड होने वाला है क्योंकि ये ये उन करोड़ों के उसमें से ये चल रहा है अभी भैया एक एक मोहल्ले में हम हम यहाँ संस्थान खोल के रहते हैं हमारे सब लोग अच्छे मन से रहते इसको हम साफ ही रख पा रहे इंदौर इससे अधिक साफ है अभी तो हमारे जैसे जिम्मेदार आदमी इतना सफाई नहीं रख पा रहे वो कैसे रख ले रहे नौकर विधि से तमाम तरह के एन जी इन सबको पैसे मिलना शुरू हो गया ढेरों मोहल्ले में इतने लोगों को काम मिल गया वो सब तनख्वाह लेके कचरे को उठा उठा कर ले जा रहे है ना कोई डिजाइन आपने बनाया अच्छी बात है मना नहीं कर लेकिन ऑन वॉट कॉस्ट है न तो अगर पूरा गिरवी रखे ही अब यहीं से सारा डिजाइन निकल रहा है अभी गरीबी में संतुलन नहीं हो है कुछ और हो रहा है जैसे छोटा उदाहरण ले लें ले और पूरे देश के लेवल पर तो क्या हो गया आपका एक घर है चार कमरे का और आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो गया क्या अंग्रेजी भाषा है है ना इसको इस प्रकार से बोल दिया जाता है कि आपको लगता है कि सच में कोई कोई प्रॉब्लम है यू नो देट देर इज नो कैश फ्लो नाउ खाना पीना सब चल रहा है कैश फ्लो नहीं है, है ना गाँव में गाँव में बोले कैश फ्लो नहीं है गांव के आदमी खाना बंद कर दिया क्या हो गया मार्केट डाउन है कैश फ्लो नहीं है एक टर्म लिया है कैश का फ्लो होता था टोपियाँ बाजार में तेजी से घूमना चाहिए कैश फ्लो का मतलब इतने होता है, तो क्या करेंगे तो एक सिंपल उपाय सरकार जो लेके जो एक सरकार पिछली सरकार का विरोध करती थी वो इस सरकार ने सबसे पहला काम शुरू किया कैश फ्लो इनको भी चाहिए ये भी उभय पक्षी हैं कौन से पक्षी हैं उभय पक्षी तो पहला काम गरीबी कैश फ्लो नहीं है तो अपना चार कमरे के मकान में से कमरा बेच देने का तो कैश फ्लो आ गया है ना अब इस केश का क्या करिए पार्टी करिए जाइए आइए घूमिए फिरिए। है? है ना वो कहीं पर वो सारा केश एक्यूमरेट होता है आपका घर जो है वो एक चार कमरे का था अब वो तीन कमरे का हो गया इसका नाम एफ क्या नाम इसका एफ है ना एफ करते रहिए फिर फिर कैश फ्लो कम पड़ेगा दूसरा कमरा भी बेच दीजिए फिर तीसरा भी बेच दीजिए और इक्यावन परसेंट अपना रखे रखी रहे आपके ज़्यादा दादागिरी चले है ना इस प्रकार के कोई ना कोई कोई ना कोई डिज़ाइन हम बनाते रहते हैं उसमें हम झूलते रहते हैं हमको समझ में नहीं आता है तो अमीरी गरीबी में संतुलन थोड़ी बन रहा गरीब और गरीबी होते जा रहे हैं जो एक आदमी इतने ठाट से इतनी ज़मीन में अपने परिवार के साथ जीव जंतु के साथ है ना जानवरों के साथ अच्छी हवाओं के साथ अच्छे फलों के साथ रहता था कैश फ्लो का चक्कर था वो नहीं था उसके पास अब आपने उसको वहाँ से निकाल के शहरों में लिया शहरों में जा देखिए कहाँ पर उनकी ज़िंदगी बसर रही है इतना दबाव बन गया इन सब मुद्दों का है ना कि एक यहीं इसी गाँव का लेटेस्ट उदाहरण जिसकी मैं पहले परिवार की तारीफ करता रहता उसी में घटी घटना एक परिवार है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन कितने एकड़ मैं पूछा साल में कितना कमाते हैं तो बोले भैया खर्चा खर्चा काट कटा के 50 से 55 लाख रुपए कमाते हैं रहने वाले कितने भैया तो 20-25 आदमी होंगे सब मिला के पच्चीस आदमी के लिए 50-55 लाख रुपए इस गांव में रहने वाले आदमी को उनके घर देखोगे तो कोठी जैसा है भी है ना कोठियाँ जो पिक्चर में दिखा था ना खेती से चल रहा है जो भी जहर वहर डाल के जो भी जैसा कर रहे चल रहा है लेकिन कैश फ्लो का प्रॉब्लम है अब उन्हीं में से एक लड़का यंग आ, लड़का जो है मेरे को एक दिन दिखा मैंने कहा तुम्हें यार दिखते नहीं आजकल बोले भैया आजकल मैं इंदौर चला गया क्या हो गया ऐसा क्या दिक्कत होगी ये दिक्कत होगी कि यहाँ पर भैया फ्यूचर नहीं है कोई पच्चीस आदमी के परिवार में पचास पचपन लाख रुपये होके भी फ्यूचर नहीं है ठीक है ना तो चले गए अब जाके कहाँ रह रहे हैं यहाँ कोठियों में रह रहे हैं अब वहां कहाँ रह रहे हैं है ना एक छोटा सा खोली ले लिया क्योंकि मुद्दा बचे नहीं है आप तो, तो खोली मतलब वो कैशलो मुद्दा बचा तो खोली हो जाए क्या फर्क पड़ता है आप भी सुविधा की बात कर रहे हैं आपको तो नहीं करना चाहिए ऐसा बोलेगा मेरे को है ना तो वहां जाके रह रहे हैं आप हवा कैसे ले रहे हैं खा क्या रहे हैं पी क्या रहे हैं एक्चुअली देखेंगे तो कंगाली हो रहे कि नहीं हो रहे हवा भी हवा से भी गए अब तो पानी से भी गए तो ये दोनों ही विचार क्योंकि ये विरक्ति यहां पर एक अच्छी भाषा आई थी इनका ये अगर समय रहते सदुपयोग को परिभाषित कर देते सदुपयोग की भाषा भौतिकवाद में कभी आई नहीं जित, थोड़ा खाओ जितना फेंको वो सदुपयोग बोलते हैं ये लोग है ना भौतिकवाद में ऐसा होता है तो यहां तो भाषा ही नहीं थी जिनके पास ये भाषा थी वो लोग सदुपयोग को परिभाषित नहीं कर पाए है ना तो आज ये हालत बना हुआ है जितना आस्था इनके प्रति बना था उतना इसके प्रति नहीं बना है तो जिम्मेदारी अगर देखेंगे तो भौतिकवाद ने इतना बर्बाद किया जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे कार्यक्रम के रूप में बर्बादी इनसे है ज़िम्मेदारी के रूप में बर्बादी इनसे है तो हमको ये समझ में आ जाएगी दोनों ही विचार है ना ये अमीरी गरीबी में संतुलन को खड़ा ही नहीं कर ठीक है तो समीक्षा हो गई इन सभी जगह समीक्षा हो गई अब इन्हीं पर हम आगे के बचे कुछ जो समय में बात करेंगे कि कैसे कैसे कैसे, कैसे कि इसमें अमीरी गरीबी में संतुलन होता है नंबर वन मुद्दा ये समीक्षा हो जाने के बाद ये, ये लौट के कभी भूत आपको आने वाला नहीं है ये ठीक से आपको अध्ययन हो जाना जरूरी है है न तो ये कभी भी ये भूत दोबारा खड़े नहीं हो सकते बल्कि धीरे धीरे धीरे और गहराई इसमें आपको दिखने लगेगी आज से बीस साल पहले 25 साल पहले मुझे जो मोटा मोटा इसका अनुमान हुआ था उस 25 साल में उपलब्धि देखो तो मेरा यह अनुमान और पुष्टि हुआ कि ये ऐसे चल रहा है और बहुत विस्तार तक हम एक निर्णय को भी हम समझ लेते हैं यही बैठे बैठे ये, ये कहाँ लेके जाएगा है ना तो चूँकि ऐसा हो रहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि वो धीरे धीरे उसकी पुष्टि होती हो जाएगी तो उससे क्या चीज़ निकल जाएगी हमारा रास्ता डगमगा थोड़ी रहा है हमारा रास्ता तो और मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है मजबूती से क्या होगा? दूसरों को भी ऐसी समीक्षा कराने का अधिकार हमको बन जाता है इस प्रकार से ये बात समझ में आ सकती है कई बात समझ में लेकिन इतने से हल नहीं है हल से है विसर्जन तो हो गया अब ग्रहण क्या करें तो सार्थकता के अर्थ में ग्रहण क्रिया क्या सार्थकता है इसमें से तीसरा नजरिया जो बनता है जो सस्तित्वी विचार है वो क्या कह रहा है कैसे इस मुद्दों को हम हैंडल कर पा रहे हैं उसके लिविंग मॉडल क्या करें? अभी इसको देख लेते हैं समय है ना भाई अपने पास अभी पंद्रह मिनट में तो हो ही जाने वाला पहला मुद्दा अमीरी गरीबी में संतुलन तीसरा विचार क्या कह रहा है ये अमीरी गरीबी क्या है यहां पर क्या कह रहे हैं धन के बारे में क्या मान्यता है? है ना तो तीसरे विचार के अनुसार धन के बारे में क्या कहा जा रहा है अमीरी गरीबी में दोनों विचार के माध्यम से एक जगह धन को कहा माया दूसरी जगह कहा धन को है ना बल कहा किस रूप में भोगने के लिए है ना उसका सदुपयोग क्या है खाओ पियो, मजे करो जिंदगी भर पैसे कमा कर रखो कर करो कर, कर क्या कुछ अपने भी खर्चा कर ले करो इतना भी नहीं कर पा रहे अभी ये बोलते आदर्शवादी भाषा में सदुपयोग क्या है संग्रह हमने कितना बचा कर रखा यही हमारे सदुपयोग है क्या महाराज कहाँ आंट की बैठी है पूरी जनरेशन कहाँ की बैठी है सोचो जिस परंपरा से अपन आ रहे हैं उसको सोचो उसमें सदुपयोग का मतलब संग्रह है अपने और अपने परिवार पर भी जहां आवश्यक हो वहां पर भी खर्चा नहीं करना है तो सदुपयोग तो बहुत दूर की बात है जहां आवश्यक है उस पर भी खर्चा नहीं करना है संग्रह उसमें से बचा के ले आए तो बहुत अच्छा किया ऐसे तो कर रहे हैं है ना ऐसे कर रहे हैं इस विधि से संग्रह को ही अभी हम सदुपयोग माने बैठे माने कि नहीं माने तो आदर्शवादी विधि में संग्रह को वो बोले अब धन के बारे में यहां अमेरिक गरीबी संतुलन कैसा हो रहा है धन के बारे में एक मान्यता आई ये माया है दूसरी मान्यता आई ये भोगने में सहायक वस्तु है हम भी भोगेंगे हमारी जनरेशन भोगेगी तो उनको बचा करोगे भाई संग्रह कुल मिला के काम बनना अब धन को यहां क्या करें धन समाज की संपत्ति क्या करें धन किसकी संपत्ति सुन के कैसा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लगता है भैया यहीं पे जाके आप है ना थोड़े ऐसे एक हमारे मित्र हैं बहुत ज्ञानी हैं एक हमारे मित्र हैं बहुत ज्ञानी और ये इधर भी बहुत साल से काम कर रहे हैं है ना जैसे मैं जब बोलता हूँ धन समाज संपत्ति बोलते ऐसा लगता है कुछ मेरे से ना कुछ छूट के जा रहा है ऐसा लगता है परंपरा से आए जिस परंपरा से उसमें तो यही था खानदान एक परिवार अपने परिवार को इतना सारा देता है फिर वो कुछ ऐड करता है ना हमारे एक परिवार है उनके पिताजी है बुजुर्ग व्यक्ति है सत्तर पचहत्तर साल के कभी कभी मेरे से बात करते हैं तो कहने लगे जो कुछ काम देख रहे हैं तीन चार साल से पहले उनको डाउट होता था कि पता नहीं क्या हो रहा है एक दिन हम लोग मिले ये सब काम चला था हम लोग आए साथ में तो कुछ बात हो रही थी बढ़िया सुंदर सुंदर बात है एकदम अद्भुत फीडबैक तीन चार फीडबैक उनने हमको दिए पहला मुद्दा ये बोले देखो इतना सारा काम हो रहा है हम देख रहे हैं तीन चार साल में बहुत सारा काम हो गया फिजिकली काम जो ये सब बोला। रहा तो हमने कहा इससे ज़्यादा काम तो शहरों में हो जाता तो बोले हाँ ये वहाँ के काम में यहाँ के काम में अंतर है है ना अब समझदार आदमी उम्र है तो थो थोड़ा तरीके है सोचने का क्या अंतर है भाई मैं बताओ अपने को भी जानना रहता है क्या क्या चल क्या रहा है अपने बारे में तो बोले ये अंतर है कि वहाँ हर काम में भ्रष्टाचार इधर कोई भी काम में भ्रष्टाचार नहीं जय हो कुछ तो सर्टिफिकेट मिला ठीक है ना बोले इतना काम हो रहा है हमको पता है यहाँ पे पैसे का इससे अधिक इससे कम खर्चे में तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है ठीक वो जबकि आते आते देखते हैं ऐसा नहीं कुछ नहीं है ना वो कभी कभार चलते फिरते जो हो गया ऐसा गया दूसरी बात कहने लगे देखो हमारे खानदान में से हमको कुछ पैसे वैसे मिले मिलते ही प्रॉपर्टी कुछ कुछ और हम इतना व्यापार नहीं कर पाए अपना काम चलाते रहे और हमने कोई उसमें बहुत एडिशन नहीं किया लेकिन घटने भी नहीं दिया उसको ठीक हमारे सुपुत्र आए हमारे सुपुत्र भी वहाँ शुरू किए उन्होंने बहुत सारा इसमें एडिशन कर दिया है ना बढ़ा दिया प्रॉपर्टी जो लेके चले थे उससे ज़्यादा हो गया अब लेकिन कहने खुद कह रहे हैं लेकिन मैं ये समझ पाया कि वो धन का सदुपयोग नहीं है अब उनसे कोई क्लास में कभी बात नहीं हुई एक बार भी यहाँ आए गए नहीं है कोई शिविर में बैठ नहीं पाते क्योंकि सुनने का प्रॉब्लम है ना और भाषा हमारे अलग तरीके से वो नहीं सुन पाते तो कहने लगे कि ये देखो हम सदुपयोग नहीं कर पाए अब हमको समझ में आ रहा है कि धन का सदुपयोग तो यही है कि कैसे हम अपने परिवारों के लिए शिक्षा और व्यवस्था का ये भाषा मैं दे रहा हूँ उन्होंने तो बोला सदुपयोग तो इतना ही है है ना तो इसको वो देख पा रहे हैं बिना ये समझे वो समझ पा रहे हैं क्योंकि चीज़ दिख रही तो अपना समझ में आती ठीक है, है नब जब इतने पुराने आदमी को इतनी परंपरा में से जिए हुए आदमी को ये बात समझ में आ सकती है तो उनके बच्चे के बच्चे वो बच्चों को तो समझ में आ सकते कि ना आ सकते तो आदिकाल से सदुपयोग संग्रह को हम सदुपयोग माने और इस संग्रह को बढ़ा दिया तो ग्रोथ माने ग्रोथ क्या हुआ संग्रह में बढ़ावा कर दिया इस प्रकार से तो आदिकाल से ये अमीरी गरीबी कहां से आई तो इसका कुल स्रोत क्या बना शोषण विधि से आम विधि करेगी कैसे देखेंगे धन समाज की संपत्ति है धन का मतलब हुआ क्या चीजें है जो समाज की संपत्ति है एक हमारे मित्र को बिल्कुल नहीं पता जैसे भैया बोले बिल्कुल नहीं पता कई बार समझाने के बाद नहीं पता मैं बोला देखो ये समाज से आया था आपके पास नहीं था उसके पहले कहाँ था और जाएगा भी समाज में ऐसे कैसे जान दूँगा सर मैं क्या देख अभी जाता देख दो मिनट लगे है ना उसका एक लड़का मैं क्या ठीक है इसकी शादी करेगा नहीं करेगा तो करेंगे कि लड़की परिवार में से लागे समाज में से लागे तो लड़की तो समाज में से आती ठीक शादी हो जाने के अगले दिन ही रात में ही जब फेरे पड़ गए उसके बाद उस पूरी संपत्ति का ऑफिशियली फिफ्टी परसेंट मालकिन कौन हो गया वो लड़की हो, हो गया और आना ऑफिशियल की लीगल हो गई भैया अरे महाराज अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं? भैया बाद में बच्चे तो वो फिर वो, वो, वो अगली से ना डायवर्स केस होता है तो उसमें देखो ना जितना उसके पास होता है उसको देने ही पड़ता है फिफ्टी परसेंट देना ही पड़ता भैया सर सोच समझ कर डायवर्स करियो इसमें घाटा है अभी गुजरात में एक सम्मेलन हुआ तो गुजरात का कोई लोग बैठे हैं यहां बैठे हो तो अच्छा है मेरे को डर नहीं है मतलब तो चाय पे ऐसे बात हो रही बोले सर एक इस पूरी गुजरात की संस्कृति में एक बहुत अद्भुत बात है ये जरूर आपके कार्यक्रम को आगे लेके जाएगी बहुत अच्छी बात है क्या अद्भुत बात है कितने नुकसान हो जाए कितने फायदा हो जाए ना गुजराती कभी लड़ाई नहीं करते लड़ाई करेंगे ही नहीं वो मैंने कहा कर ही नहीं सकते क्यों है नहीं लड़ाई करने में ज्यादा नुकसान होता है तो लड़ाई करना नहीं करना वो मुद्दा नहीं है किस कारण से ये कंट्रोल है उसको समझो बहुत सारे लोग तो डायवर्स स्टली लेते हैं कि फिफ्टी मार लेकर भाग जाएगी कुछ कर नहीं सकते और जिसको लेना होता है फिर वो प्लानिंग करता है कुछ करता है नहीं था कि दोस्त किसके नाम किया उसके नाम किया किसके नाम किया है ना ये है ही तो दिखता है कि घटना पे नहीं जाने की जरूरत नहीं उसके पीछे के कारण समझना जरूरी है हम उसका अधिमूलन करते रहे कि साहब तो गुजरात में तो महासंस्कृति अरे धरती पर कोई महासंस्कृति हो ही नहीं सकती है सभी जिस शिक्षा व्यवस्था से आए हैं उसके चट्टे बट्टे वहीं के वहीं घूम रहे हैं सब उन्नीस बीस कोई कोई अंतर हमारे में होगा भ्रम में कोई कोई कोई क्वालिटी नहीं है भ्रम में हम सब जो है ना किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा करके ले जा रहे हैं अगर ये अगर ठीक ठीक समीक्षा नहीं कर पाए मारा तो फिर से फंस जाओगे सनातन धर्म तो साहब बहुत महान है और ये पेथी बड़ी अच्छी है जी और फलाने महापुरुष बहुत बढ़िया और उनके महापुरुष ऐसे ही हैं हमारे महापुरुष ऋषि मुनि उनके महापुरुष का नाम साइंटिस्ट है और क्या है उनके खराब है जे हमारे अच्छे जबकि दोनों का हाल बेहाल ही है वो महापुरुष से जो कुछ निकला वो आगे सस्तेन नहीं करा वो कोई परंपरा में पहुंचा नहीं उससे निकला वो भी वो तो थो थोड़ा पहुंच भी गया कई बार मैं देखा कि विज्ञान परम्परा से जो कुछ आया वो आज लोग उसको धीरे धीरे समझ पा रहे हैं उसको समृद्ध कर पा रहे हैं आदर्शवादी परम्परा से जो आया आज तो सब छोड़ने की जगह में चले गए उसको है ना और उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों का नहीं है देखिए विज्ञान में कितना एक आगे की स्टेप आई विज्ञान के नाम से आगे आई ऐसा नहीं है मानव सहज विधि से आगे आए आदर्शवादी विधि में गुरुजी जो कहे गए उससे अधिक कोई कहेगा तो वो अज्ञानी है पापी है ये है वो है ये है, जो कुछ था हमारे गुरु ने कह दिया वो आखिरी है, विज्ञान में कम से कम एक अच्छा बात है कि जो कुछ उनके गुरु कहे गए उससे आगे भी लोग कहने का अधिकार रखते यार आगे के लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा इतना खुलापन उन्हें दिया इसके लिए लोगों ने स्वीकार किया इसको मैं पूरी शरीर यात्रा लगाने के बाद मैं कह ही नहीं सकता हूं गुरुजी ने जो कहा उसके भिन्न कहने की के बात नहीं है उसके आगे की बात ही नहीं कह पाऊं कर ही नहीं पाऊं हमारे को तो नागराज बोल गए थे जी अब यही है जी वो तो चले गए अब क्या करोगे हम भी चले जाएंगे आप क्या करोगे आप भी चले जाओगे अगली पीढ़ी क्या करेगी जाने आने की प्रक्रिया तो नेचुरल है तो एक दिशा हमको मिल जाए वो दिशा पे हर पीढ़ी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती जाकर आगे बढ़ सकती है तभी तो हर पीढ़ी को अपनी उपयोगिता प्रमाणित करने का अधिकार मिला महाराज हम सिर्फ नागराज्य का झंडा लेके दौड़ेंगे तो उनकी उपयोगिता प्रमाणित कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे तो भैया झंडा अपना कोई फतवा नहीं कोई झंडा नहीं कोई डंडा नहीं इस जिंदगी को पकड़ना है जिंदगी मेरी है एक ने दिशा निर्देश दिया एक विचार दिया विचार हमारे लिए क्या है एक प्रकार का दिशा निर्देश है एक प्रकार की वो परिस्थिति हमें अपने कंटक में रह रहे हैं वहाँ पर अपने एक आचरण को अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं एक छोटा सा मॉडल है ये दोनों मिलाकर हमारे को कुछ बात समझ में आती है तो हम चलते हैं तो कोई उस जिंदगी को हम भी थामते हैं उसके साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है वो हमारे हमारे को हमारी तरफी अपनी उपयोगिता से इस प्रकार से इस पूरे मानवीय कार्यक्रम में हर एक मानव हर एक मानव अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर सकता है उसके अवसर बने रहते हैं ये नहीं हो गया कि अब सारा क्रेडिट तो अजय अजय भैया को जाएगा यहां पे, ऐसा थोड़ी होता है ऐसा नहीं होता है हमारा सबका क्रेडिट एक दूसरे को मिलता जाता है वो जुड़ता चला जाता है हर एक आदमी का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई जब तक ऐसी कोई बात हमको नहीं मिल जाती जिसमें कि हम सभी की उपयोगिताएं प्रमाणित हो वो नहीं हो सकता तो आदि काल से यदि हम अमीरी गरीबी की बात कर रहे हैं उपयोगिता प्रमाणित नहीं हो पा जंगल में जब हमने शरीर यात्रा शुरू करी होगी कोई अमीर गरीब होगा आशुतोष भाई कोई अमीरी गरीबी होगी कोई कैटेगरी होगा इस प्रकार का हु कर रहे हैं कपड़ा है नहीं घर नाम की चीज क्या होती पता नहीं खेती करना सीखे नहीं है क्या क्या इसमें अमीरी गरीबी हुई है ना तो धन क्या चीज है समाज की संपत्ति का मतलब ही भी हुआ भैया तो चलेगा नाराज हो गए है कि नहीं आ रहे तो क्या चीज है धन मैं समझा आप इतना दुखी हो गए संपत्ति में चले गए बाहर तो सारे धन का जो मौलिक स्वरूप है वो क्या चीज है धरती धरती में तो एफर्ट करके कुछ हम पानी मतलब हमने रोटी बना लिया क्यों लगा ले मूल वस्तु तो धरती है तो धन मानव के पास धन नाम की कोई चीज़ है वो धरती है है ना और वो समाज की संपत्ति है समाज क्या है एक व्यवस्था के रूप में संपत्ति है व्यवस्था की संपत्ति है ये अव्यवस्था के लिए नहीं है है ना अमीरी गरीबी एक प्रकार की अव्यवस्था है तो समाज एक व्यवस्था का नाम है समाज हम सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये धन है उसकी संपत्ति है अगर ये हमको समझ में आ गया अब हम हाँ पापा ने क्या किया पे गिरी ये धरती पर कब्जागिरी शुरू करी डंडे गाना शुरू किए, मेरी चल अलग, अलग मेरी अलग तू दूर हट इधर हट है ना ऐसे हम कब्जा करना शुरू किए लोगों के हिस्से की धरती अपने पास इकट्ठी करते चले गए उसी का नाम हो गया गरीबी जिसने डंडा फैलाया आपने नहीं किया आपके पिताजी ने किया उसके पिताजी नहीं किया किसी ने भी किया है ना तो वो भी कब्जागिरी है ऐसी कब्जा के साथ हम अमीर होते हैं तो हजारों साल से ये जो भी शोषण की परंपरा बनी हुई है ये शोषण विधि से कोई गरीब हुआ शोषण करके कोई अमीर हुआ आज का स्टेटस बना है अब देखिए कितना सुंदर है कि आज ये विचार हमको क्या रास्ता देता है आज आपने हजारों साल में जो कुछ भी कहीं पहुंचे सो खा सो सो जनरेशन ने आपके लूटा लोगों को आपने आपके लोगों ने फिर कोई एक एक, एक में आपको लूट के चला गया फिर आपके पास थोड़ा सा बचा फिर आपने मेहनत करी है ना और फिर करके फिर किसी को लूट लिया ऐसा लूट पाट करते करते हम कहीं पहुंच गए कोई दिक्कत नहीं है जहां भी पहुंचे कोई गरीब है कोई अमीर है अब अब क्या हो रहा है गरीब के पास एक है और अमीर के पास मान लेते हैं सौ है ठीक अभी अमीर ही गरीबी में संतुलन कैसे बिठाते थे? देखो दो मिनट लगेगा ये गरीब के पास एक हजारों साल का देन है ना और अमीर के पास सो हज़ारों साल का देन है ना ये थोड़ा ठीक समझ लीजिए कोई भी एक फैक्ट्री लगती काम तो मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना कर सकता हूँ जितना एक मजदूर काम करता है उतना ही मैं काम करता हूँ शायद उससे कम करता होगा शायद उससे कम करता होगा तो उसका जो फल परिणाम आ रहा है वो सबको बराबर मिलना चाहिए संपूर्ण जमीन की बात नहीं कर प्लॉट की प्लॉट साइज की बात नहीं कर हवा पानी मिट्टी ये सब मिला के ये जो प्लेनेट अर्थ है प्लेनेट अर्थ उसके अलावा क्या है भाई जैसे यार वो हमारे पास नहीं है है आपके पास है ना वो तो चंद्रमा का भी रोशनी है वो तो एक सहयोग है उसको छोड़ देते हैं माल इधर है सहयोग उधर से कोई दिक्कत तो क्या समझ में आया माल टोटल इतने ही हां बिल्कुल सुना दीजिए मैं पूरा करूं उसके पहले या पहले पुरा पुरा पुरा। पहले नंबर आपका ने ने ने अभी इसको पहले ठीक समझना पड़ेगा श्रम के आधार पर प्रतिफल हो तो शोषण नहीं श्रम के आधार पर प्रतिफल ना हो श्रम से अधिक शोषण हो गया श्रम से काम मिला श्रम के आधार पर प्रतिफल ही शोषण मुक्त ये एक स्लोगन लिख लीजिए है ना श्रम से कम ज्यादा प्रतिफल एफर्ट के से कम ज्यादा जो भी कुछ प्राप्त हो गया वो शोषण ही है ठीक बात हाँ माइक माइक बुलाइए अच्छा मुद्दा है श्रम से कम ज्यादा प्रतिफल बराबर शोषण भैया जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की उसके बाद इंडस्ट्री लगाई उस समय कोई पैसा नहीं था हमारे पास पिताजी के पास भी नहीं था लेकिन क्रेडिट थी एक गुडविल थी जिसके आधार पे कुछ मित्रों से रिश्तेदारों से लोन लिया और उससे जमीन खरीदी जमीन बहुत सस्ती थी उस समय एक तो रुपए गज लेकिन उस समय वो पैसा भी बहुत वैल्यू का था उसके बाद उस पे इंडस्ट्री लगाने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए यू से लोन लिया सरकारी संस्था से थोड़ा बहुत रिश्वत भी दिया उनको अब लेकिन वो इंडस्ट्री लगा के यहाँ ईमानदारी तो से बता रहे हैं आगे भी ईमानदारी से बता रहे हाँ आगे भी ईमानदारी से लेकिन उसमें काम किया मेहनत किया जी अब उसमें सफलता मिली तो वो लोन वापस भी हो गया पहले गवर्नमेंट का हो गया फिर प्राइवेट भी हो गया तो लेकिन वो रिस्क टेकिंग था ना जो लेबर जो जो लोग भी काम कर रहे थे उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया उसमें तो, तो श्रम के अलावा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से वो वो इंडस्ट्री लगी और उसमें कामयाबी हुई उसको ठीक से समझ लेते आपके प्रश्न में उत्तर ही है है ना इतना तो बढ़िया है लोग प्रश्न करते हैं उसमें उत्तर रहते ही धन कहाँ से आया सर ठीक आपका आया एफर्ट एक मिनट एक मिनट आराम से आराम से आपके एफर्ट के साथ लेबर का भी एफर्ट आया इसको आपने नाम दे दे लेबल ठीक है अभी देखेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि रिस्क आपने लिया सम के साथ साथ रिस्क लिया ठीक हम्म ठीक है ना रिस्क लिया और हिम्मत किया ये आपका अलग से एफर्ट हो जबकि सच्चाई क्या है जिसको आप रिस्क कह रहे हैं, उसके मूल में देखेंगे तो समाज ने आपको कुछ दिया <laughs> तो रिस्क कहां चलेगी ठीक है ना अगर देखेंगे तो मतलब इतने बुरे वातावरण में भी वो आपके ऊपर रिस्क ले पाए रिस्क आपने नहीं लिया आपको रिस्क क्यों लग रहा था उस पूरे प्रक्रिया में जो लिया है वो मैं लौटा पाऊंगा कि नहीं लौटा पाऊंगा ये स्वयं में विश्वास है कि अविश्वास तो आपने जो कोई भी एफर्ट लगाए एक मिनट जरा प्यार से समझना है पूरा ऑपरेशन करें न्यूरोसर्जरी आपने जो एफर्ट लगाए उसमें अविश्वास के साथ लगाए कि जितना मैं ले रहा हूं उतना मैं लौटा पाऊंगा नहीं लौटा पाऊंगा और आपके ऊपर किसी ने विश्वास रखा तो दे दिया उसने आपको ठीक तो आया धन समाज से ही ये लौटना कहां चाहिए था तो एफर्ट के बराबर मेरे को मिलना चाहिए था अविश्वास के बदले तो कोई पैसा मिलता नहीं है तो एफर्ट के बराबर मिलता वापस लौट जाता है तो कोई शोषण नहीं होता अभी तो बच गया बहुत सारा इसका मतलब गड़बड़ हुआ कहां गड़बड़ हुआ देख लेते हैं लेबर ने एफर्ट लगाया कि नहीं लगाया और धन अविश्वास लगाया कि विश्वास तो एक तरफ से आपने लगाया एफर्ट धन अविश्वास दूसरे ने लगाया एफर्ट धन अविश्वास एक ने अविश्वास लगाया एक ने विश्वास लगाया अब और थोड़ा ऑपरेशन करें आगे कितने में समझ में आ गया होगा अभी और आगे बढ़ाते चलो एफर्ट एफर्ट दोनों बराबर मान लेते हैं तो जो चीज़ बराबर हो जाती मैथमेटिक्स में पढ़ाया उसको कोष्टक के बाहर कर दो है ना तो कोष्टक के बाहर कर दिया अब बचा विश्वास और अविश्वास है ना अब विश्वास कोई भी चीज सफल होती विश्वास से या अविश्वास से तो सफल किसी कारण हुई जिसमें विश्वास था उसके कारण ठीक विश्वास का कोई पेमेंट होता क्या नहीं विश्वास का पेमेंट यह है कि पुनः विश्वास बढ़ जाता है तो उसको कोई नुकसान हो गया उस प्रकार से नहीं है वो विश्वास विश्वासपूर्वक आया आपने बोला कल से मताना बोले कोई बात नहीं जी कहीं और चले जाएंगे क्या फर्क पड़ता है ठीक तो विश्वास से पेमेंट मिला विश्वास अविश्वास का पेमेंट अविश्वास अब ये अविश्वास कहाँ पहुँचा भैया ना आपने बोला तो मैं सारा ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मैं पर्सनल नहीं करता हालांकि आप भी शायद कर रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं ये अविश्वास को हम प्रकट किए तो यहाँ से जितना आया था क्या उतना बराबर लौट गया क्या यहाँ से जितना आया उतना बराबर लौटा नहीं लौटा नहीं लौटा ना तभी तो हमारे पास बच गया आवश्यकता से अधिक बचाई इसलिए अब ये ये चला गया अविश्वास चला गया संग्रह में फटाफट फटाफट फटा फटा हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया अब ये संग्रह क्या है बेसिकली है अभी सुनिए पूरा कर लेते हैं इसको अब ये अविश्वास को हमने सोचा कि ये संग्रह हो गया अब संग्रह हम अपने बच्चों को देके जाना चाहते हैं। ताकि इस भया हुआ दुनिया में कैसे जियेगे हर मुद्दे पर आपको जीने लग रहा है कि आप तो ठीक ही कर रहे हो अब आपने क्या करा ये सारा संग्रह धन अविश्वास ये दोनों दे दिया अगली पीढ़ी को काम बढ़ा के दिया कि नहीं दिया है ना तो अगली पीढ़ी के पास संग्रह भी चला गया और अविश्वास भी चला गया इस प्रकार से हमने अगली पीढ़ी के जो एफर्ट है अब उसको खत्म कर दिया उस प्रकार से एफर्ट नहीं हो सकता आ विश्वास उसमें पहले स्थापित ही कर दिया देखो तुम है ना ठीक से नहीं जी पाओगे इसलिए लो दो करोड़ रुपए रखे तुम्हारा लिए हमको पहले दिन से पता है या नहीं भी आप बोल रहे हो तो भी उसको पता ही है ये ये सुंदर घटना है हमारे घर गट में घटी हमको समझ में आई बात है ना कैसे ये होता है तो जिस जि, जिसके भले के लिए हम कुछ दे रहे होते हैं उसमें उसका बर्बादी एकदम सौ सुनिश्चित ही रहता है है ना सौ सुनिश्चित महाराज क्योंकि धन समाज की संपत्ति है है ना एफर्ट के बराबर खाओ पिओ मजे करो उसकी व्यवस्था चाहिए लेकिन बुरा हो जाएगा तो क्या करेगा ये चार पा, ये पांच ये भी है ना तो सब चीज़ चाहिए ये रोगी व्यस्त होगा तो क्या होगा ये सब का डिज़ाइन चाहिए ये डिज़ाइन के अभाव में हमको संग्रह करने की बाध्यता बन रही है ना अविश्वास तो था ही उसमें ये जो प्राप्त हुआ उसको संग्रह करना ही बनता है संग्रह करने के बाद हमने अगली पीढ़ी को दे दिया अगली पीढ़ी को ये पता लग गया कि हम नालायक है नालायक पूर्वक ही रह सकते हैं तो इन्श्योर कर दिया कैसा होता देखो मैं एक बात बताता हूँ हमारे ऐसे वर्षा है कोई दिन एक दिन है ना पलक हमारी बिटिया है ना स्नेहा उसको ऐसे मजाक में बोले थे देख थोड़ी बहुत सेवा मम्मी की भी किया कर है ना ऐसा थोड़ी है जाते जाते तेरे को भी कुछ ना कुछ तो दे के जाऊंगी है ना कभी पेड़ पेड़ दबा दे कर मजाक में बोले उसने पेड़ तो दबाना शुरू किया बोले लेकिन एक बात पक्की है आपके पास अब देने के लिए कुछ तो बच्चा नहीं है हमको समझदार होने के लिए आपको रास्ता नहीं है क्या बढ़िया बात इसको आप लाख रुपए खर्चा करा आप, आप के आप बुलवा के देख लीजिए किसी में से निकलेगा नहीं बच्चे के मुँह से आवाज़ है ना क्योंकि दिख रहा है कि आप जिस प्रकार के डिजाइन है उसमें तो आदमी के आदमी को आदमी के साथ जीना की समझ चाहिए ये जो भी डिज़ाइन लोग घबराते हैं इससे हम कैसे जी लेंगे इसमें क्योंकि इसमें जो मिनिमम आहता है वो है समझदारी या समझदारी के अर्थ में श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना और ये कमिटेड हो जाना कि मेरे को कैसे समझदार होना है उसके बाद आसान है जिसको आपने समझदारी पे डाउट है उसके लिए तो ये ऐसे जीने डिजाइन लगी नहीं सकते कि यार वॉलेट एक काम कहीं भी करो माल हुआ एक जगह इकट्ठा होता है समाज है ना, करो ना करो तो भी आपको मिलता रहता है आगे कौन पूछेगा तो भाई बना रहता है तो ये समझ में आया कि जो संग्रह हम बच्चों की खुशहाली के लिए अग्रिम पीढ़ी के लिए एक अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए दे रहे हैं आदमी के पास देखिए दो ही तो चीज़ें हैं एक तो शरीर में जो ताकत है एफर्ट लगाना और मन में विश्वास तो ताकत और विश्वास ताकत और विश्वास दोनों को हम खत्म कर दे रहे हैं। आज चौदह पंद्रह साल के बच्चे के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है एक भी काम नहीं कोई विश्वास नहीं अब वो शरीर यात्रा को कैसे झेलेगा कैसे निभेगा सोचिए कहाँ पहुँचा दिए एक आदमी में इतनी ताकत इतना एफर्ट इतना विश्वास से शुरू करना चाहता है विश्वास तो की तरफ बढ़ना चाहता है संग्रह कर दिया महाराज तो एफर्ट भी खत्म हो गया और विश्वास भी खत्म हो गया संग्रह नहीं कर पाए तो एफर्ट बना हुआ है विश्वास वहाँ भी नहीं है कम से कम एफर्ट बना रहता है, है ना आप देखो जिसने संग्रह नहीं किया है उसका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है और जिसका संग्रह हो गया उसका शरीर में आप अस्वस्थता बननी ही बनने वाली पापा जी एक बात सुन के इसको पूरा कर लेते हैं दे दो माइक भैया ठीक है फिर इसके बाद ब्रेक लेते हैं आइए इस पर बढ़िया चर्चा करेंगे तीन बजे तीन बजे का मतलब अभी गरीबी है मेरे पे बात हुई थी उसी संदर्भ में कुछ बात कहना चाहता हूँ क्या है गरीबी क्या मेरी तो मनुष्य में अभी पढ़ाई होगा आपने एक जीवन एक वस्तु के रूप में एक शरीर है तो शरीर की अपनी कुछ आवश्यकता है उस जीवन की कुछ अपनी आवश्यकता है तो ये ये कविता बम्बे में हमारे एक बहुत बड़े साथी थे आ, क्या नाम था उनका सोमैया तो सोमैया हमें का, का, काफ़ी उनके कॉलेज 25-30 और सारे टीचरों को ट्रेनिंग हो रही थी और वहीं बाबा बाबा जी ने बोला ये कविता सुना दो तो ये हमने सुनाई थी तो एक तो मन है जीवन है और एक शरीर है तो मन से खुले खुले हम सब बंधे बंधे से तन मन मन से खुले खुले हम सब बंदे बंदे से तन धनवान बनो चाहे जितना अगर सही नहीं समझोगे तो निर्धन है धनवान बनो चाहे जितना अगर ये नहीं समझोगे तो निर्धन है तन पर कपड़ा बस एक जोड़ी पेट में आटे की कुछ रोटी तीन सात का लगे बिछोना बाकी बातें झूठी कह लो खुद को बनिया ठाकुर पर एक समान सबके तन है मानो धनवान चाहे जितना सही नहीं समझोगे तो निर्धन है हीरा मोती चांदी सोने से सब्जी रोटी नहीं बनती हीरा मोती चांदी सोने से सब्जी रोटी नहीं बनती धरती सूरज चांद बिना ये जीवन गाड़ी नहीं चलती अस्थि मज्जाम पिंड पर तेरा ये सुंदरता तर मान लो कितना धनवान सही नहीं समझोगे तो निर्धन है कितना भी धनवान मान लो सही नहीं समझो तो निर्धन है राजा ऋषि देव मुनि ज्ञानी जी नहीं सकते बिन हवा और पानी राजा ऋषि देव मुनि ज्ञानी जी नहीं सकते हवा बिन पानी सबसे महंगी मिले मुफ्त में इतनी बात नहीं पहचानी इतनी बात नहीं पहचानी अभी एक वो थोड़ा सा भूल रहा हूं मेरा राजा इतनी बात नहीं पहचानी है खुद पर अभी मान तो तो थोड़ा सा उम्र बढ़ा के देखो थोड़ा प्यार खरीदो थोड़ा सम्मान ला कर देखो थोड़े नाखून बढ़ा बाल बढ़ा कर देखो एक पांव तो उठा सकते हो दूसरा पांव उठा के देखो नहीं हाथ में प्राण तुम्हारे ये तो प्रकृति का धन है मानो धनमान चाहे जितना सही नहीं समझोगे तो निर्धन है सही नहीं समझोगे निर्धन